कोलहापुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं बहनों मैं आपका बहुत आभारी हूं आप यहां उपस्थित हैं मुझे आपसे संवाद करने का बात करने का मौका मिलता है सबसे पहले मैं सहज सेवा ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, विशेष रूप से श्री सन्मति मिर्जे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारा आयोजन किया आपसे बात करने का मुझे मौका दिया इसके अलावा पतंजलि योग समिति का भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्य में तन बंधन से सहयोग किया है मैं कोल्हापुर में पहले भी आ चुका हूँ आप सब लोग मुझे जानते हैं लेकिन आज मैं एक नई भूमिका में आपके सामने हूं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान नाम का एक ट्रस्ट बनाया इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं और मुझे स्वामी जी ने इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है उस हैसियत से मैं आज आपसे भारत स्वाभिमान के बारे में बात करना चाहता हूँ ये भारत स्वाभिमान अभियान क्या है ये ट्रस्ट की स्थापना क्यों हुई है इसका क्या कार्य है क्या उद्देश्य है क्या हम करना चाहते हैं इस देश में जिसके लिए हमने ये बनाया ये सब विषय मेरे इस व्याख्यान में आएंगे आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा में नहीं बात कर सकता इसलिए हिन्दी में बात करता हूं सरल हिंदी बोलूंगा आपको समझ में आएगी हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ आप ये पूछेंगे कि आजादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है भारत को आजादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से अंग्रेजों की सरकार यहां से समाप्त हो गई और भारत में आजादी के बाद भारत की सरकार बन गई लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र हम नहीं बना पाए हिंदी का शब्द है स्वतंत्र वो मराठी में भी है संस्कृत में भी है स्व माने अपना तंत्र माने व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए आजादी के बासठ तिरसठ साल के बाद भी अपना तंत्र नहीं बना पाए अपना सिस्टम नहीं बना पाए तो आप बोलेंगे फिर क्या है वास्तविकता ये है कि आजादी के तिरसठ साल अभी हो रहे हैं हमारा तंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था अंग्रेजों ने जिसको चलाया था उसमें कहीं कोई बदल नहीं हुआ कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए हम मानते हैं कि भारत आजाद तो हो गया स्वतंत्र नहीं हुआ जब हम अपना तंत्र बना लेंगे अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे तब ये देश स्वतंत्र होगा ऐसा हमारा मानना है और जब तक स्वतंत्रता नहीं होती तब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती स्वराज्य की नींव स्वतंत्रता के आधार पर खड़ी होती है तो भारत में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो उसके पहले स्वतंत्रता आनी चाहिए और स्वतंत्रता आने के लिए अपना तंत्र बनना चाहिए अपनी व्यवस्था बननी चाहिए इसके प्रयास के लिए यह भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया आप बोलेंगे ऐसी क्या तकलीफें हैं इस देश में जो हम अपना तंत्र नहीं बना पाए मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात शुरू करना चाहता हूं ये देश जो आजाद हुआ है बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है बहुत कीमत चुकानी पड़ी है हमें दुनिया में अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए भारत है भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए यूरोप ने कई देशों को गुलाम बनाया और इन देशों की आजादी की लड़ाई भी पिछले 500 वर्षों में अलग अलग जगह हुई जैसे अफ्रीका गुलाम हुआ इंग्लैंड का ब्रिटेन का और साढ़े चार साल तक गुलाम रहा अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिम्बाब्वे है वो गुलाम रहा यूरोप के देशों का अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का तो अलग अलग समय पर बहुत सारे देश पचास से ज्यादा देश दुनिया में गुलाम हुए अलग अलग समय पर हर देश में आजादी की लड़ाई हुई भारत में ही नहीं हुई है अफ्रीका में भी आजादी की लड़ाई हुई है अल्जीरिया में भी आजादी की लड़ाई हुई है जिम्बाब्वे में भी आजादी की लड़ाई हुई है रोडेशिया में आजादी की लड़ाई हुई है दुनिया के 50 देशों में पिछले 500 साल आजादी की लड़ाइयां हुई हैं लेकिन सभी देशों की आजादी की लड़ाई में इतना बलिदान लोगों को नहीं देना पड़ा जो भारत में हुआ है इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की आजादी बहुत कीमती है क्योंकि इस देश की आजादी को लाने में बलिदान बहुत हुए आप पूछेंगे कितने बलिदान हुए हैं भारत की आजादी के पिछले करीब करीब 150 वर्ष के इतिहास को बहुत लंबे समय से मैं जान रहा हूं पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं उसके दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूं अभी तक जो जानकारी मिली है मैं बात को जो गंभीरता से कहना चाहता हूं वो ये कि अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार इस देश की आजादी को लाने में 7 लाख बत्तीस हजार सात शहीदों की कुर्बानी हुई है, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है थोड़े दिन में कुछ और दस्तावेज मिल जाएं तो पता चला और भी कई लोगों की शहादत हुई हो हमें तो जो अभी तक जानकारी मिली है वो 7 लाख बत्तीस हजार सात शहीद कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के उनमें से भगत सिंह एक हैं, उधम सिंह एक हैं, आशफाक उल्लाह एक हैं, अजीमुल्ला एक हैं, नाना साहब पेशवा एक हैं, तांतिया टोपे एक हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हैं, नाना फडणवीस एक हैं, वासुदेव बलवंत फड़के एक हैं। अगर आप इन शहीदों के नामों की सूची बनाएंगे तो इन नामों में सात नाम है हमारा सबका ये दुर्भाग्य है कि आजादी के लिए शहीद होने वाले जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनके सबके नाम भी हमें नहीं मालूम है। भारत सरकार को भी नहीं मालूम है बहुत दिन मैं भारत सरकार के साथ इस विषय पर बात करता रहा कि हमें हमारे शहीदों की एक सूची बनानी चाहिए कम से कम पूरे भारत के लोगों को ये जानकारी देने के लिए महिति देने के लिए कि आजादी में कितने लोग शहीद हुए हैं तो सरकार कहती है वो सूची पूरी नहीं है अधूरी है और अधूरी क्यों है क्योंकि जो जो लोगों ने शहादत दी है उनके दस्तावेज पूरे अभी एकत्रित ही नहीं हो पाए हैं अलग अलग समय पर अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं फिर जानकारी अलग अलग मिलती है तो पता चलता है कि इतने शहीद अब तक हमारी जानकारी में है जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया हम भारत के बाहर के देशों की आजादी का इतिहास जब पढ़ते हैं तो जैसे अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास मैंने पढ़ा तो पता चला कि कुछ हजार लोगों की कुर्बानी हुई और वो देश आजाद हो गया जिम्बाब्वे का इतिहास पढ़ते हैं रोडेशिया का इतिहास पढ़ते हैं अल्जीरिया का इतिहास पढ़ते हैं मिश्र का इतिहास पढ़ते हैं जिसको हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं इन सभी देशों की आज़ादी की लड़ाई में कुछ हजार लोगों की कुर्बानियां हुई हैं लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां की आजादी के लिए सात लाख बत्तीस हजार सात सौ अस्सी लोगों की कुर्बानी हुई और ये सात लाख बत्तीस हजार सात सौ अस्सी वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों की सरकार ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया या फांसी दे दी जिनको सीधे जिनको फांसी दी गई ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने भारत की जेलों में फांसी दी और जिनको अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जेल में फांसी दी आप जानते हैं कुछ शहीदों को फांसी लंदन में हुई इंग्लैंड में हुई जैसे शहीद ऊधम सिंह उनको लंदन में फांसी दी गई मदन लाल धींगरा उनको लंदन में फांसी हुई भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर में फांसी हुई जो भारत का अंग था तो कई शहीद ऐसे थे जिनको विदेशों में फांसी हुई इंग्लैंड की जेलों में फांसी हुई और कुछ शहीद ऐसे जिनको भारत की जेलों में फांसी हुई दोनों मिलाकर सात लाख इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाकर मार दिया अंग्रेजों की पुलिस के आमने सामने में शहीदों की कुर्बानी हुई हम तो उनको भी शहीद मानते हैं क्योंकि वो किसी शहीद से कम नहीं अंग्रेजों की सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अंग्रेजों की सरकार का कानून विरोध करते हुए जिन भारतवासियों पर गोलियां चलाई गई और उसमें उनकी मृत्यु हुई वो भी शहीद है इस देश में वो कोई साधारण नागरिक नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस का अत्याचार सहन करते हुए जो भारतवासियों की शहादत हुई जैसे हमारे देश में कई शहीद ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया उनमें से एक का नाम तो आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय उनको तो सिर में इतनी लाठियां मारी गई थी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय को अंग्रेज सरकार भारत का शहीद नहीं मानती वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए ऐसा अंग्रेज सरकार कहती है लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते लाला लाजपत राय के बारे में हमारे लिए तो लालाजी भी वैसे ही शहीद है जैसे शहीद आजम भगत सिंह तो अंग्रेजों की पुलिस की लाठियां खाकर अंग्रेजों की पुलिस की गोलियां खाकर जो भारत के क्रांतिवीर शहीद हुए हैं और अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर जिन भारतवासियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है उनकी संख्या जब जोड़ने की कोशिश हमने की तो वो करोड़ों में है मैं एक उदाहरण से मेरी बात समझाता हूं भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी वो नाना साहब पेशवा थे आप जानते हैं कि मूलतः पुणे के रहने वाले थे लेकिन यहां से उनको हटा दिया गया उनकी पूरी रियासत उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया बाजीराव पेशवा का सारा रियासत पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया उनको यहां से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में बैठकर क्रांति की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेशवा ने तो उनके सहयोगी थे तांतिया टोपे उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मी उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई ये सबने मिलकर आजादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के शहर हुआ करते थे जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर ऐसे ही लखनऊ था दूसरे क्रांतिकारियों का शहर बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी अंग्रेजी में एक शब्द होता कॉर्डन डॉफ मान्य सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर अब न खाने की सामग्री उस शहर में जाएगी न शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आए अभी जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है वैसी अंग्रेजों के जमाने में बहुत शहरों में हो जाया करती थी चारों तरफ से शहर को सील कर दिया पांच दिन के लिए दस दिन के लिए पंद्रह दिन के लिए बीस दिन के लिए एक महीने के लिए उस शहर में ना दूध जा सकता है ना सब्जियां जा सकती है ना भाजी जा सकता है न खाने पीने का सामान जा सकता है और वो स्थिति में लोग भूख से मर जाते थे उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या साढ़े करोड़ अंग्रेजों की सरकार के कठोर नीतियों के चलते दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधकर गोले से उड़ा दिया आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से और उसमें गोला दागकर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को तो परखच्चे उड़ जाते थे चिथड़े हो जाते थे शरीर के तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया जिनको गोलियों से मारा जिनको लाठियों से मारा जिनको तड़पा तड़पाकर अंग्रेजों ने मारा नाखून खींच दिए सब खाल उतार लिया ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो करोड़ पचास लाख माने साढ़े करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और सात लाख बत्तीस हजार सात सौ अस्सी शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है इसलिए मैंने आपको कहा आजादी बहुत कीमती है जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें पड़ी है उसकी आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छोड़ाया तो चार करोड़ पचास लाख तो परोक्ष शहीद है सात लाख बत्तीस हजार सात सौ अस्सी प्रत्यक्ष शहीद है दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की हो अपना देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है बहुत जाने हमने गवाई है बहुत कीमत हमने चुकाई है ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये भारत का वो इतिहास है जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए हर बच्चे को मालूम होना चाहिए हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आजादी अब इससे भी बड़े महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों ने ये आजादी लाई हमारे लिए हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूं हमने तो इस आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफें सहन करके ये आजादी लाई है उन शहीदों के उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आजादी के लिए उनको इकट्ठा कर रहा हूं दस्तावेज मिल रहे हैं भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं नेशनल आर्काइव्स वहां पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया शहीद आजम भगत सिंह का कोई सपना था चंद्रशेखर आजाद का कोई सपना था आशफाकुल्लाह का कोई सपना था ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था अजीमुल्ला का कोई सपना था बेगम हजरत महल का कोई सपना था बहादुर शाह जफर का कोई सपना था ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आजादी के लिए इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं और उन सपनों को जब हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज्यादा कि किसी भी शहीद का किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आजादी के बाद पूरा नहीं हुआ हम आजाद हो गए 15 अगस्त सैंतालीस को तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए इस देश के नागरिकों के लिए वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें जिन्होंने आजादी ला के हमको दी है उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं मृत्यु दिवस मनाते हैं मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आजादी के बाद तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है हंसी उड़ाने जैसा है क्योंकि जिस आदर्श के लिए जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता वो परिस्थिति नहीं बनती तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है मैं एक दो नाम लेके बताता हूं शहीद आजम भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि यह मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए बात क्या थी जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा पल चल पड़ी अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर उनके जो सहयोगी रोशन सिंह मनमतनाथ गुप्त ये सब आतंकवादी हैं तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं है हमने बहुत सोच समझ कर, जानबूझकर कर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं है आतंकवादी नहीं उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें २९ बातें उन्होंने लिखी और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए उस पर चंद्रशेखर आजाद के हस्ताक्षर है उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं, ऐसे उस जमाने के सात बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ सारे देश के अखबारों में वो छपा तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं शहादत को अपने ऊपर उड़ रहे हैं और वो सपना क्या है अंग्रेज चले जाएं ये बड़ी बात नहीं है भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी आप हैरान है सन उन्नीस सौ 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में तो उन्होंने कहा कि आजादी तो आने ही वाली है वो संपादक हैरान हो गया आपको कैसे मालूम उन्होंने कहा मुझे मालूम है आजादी आने वाली है तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में तो उन्होंने कहा पंद्रह सोलह साल में आजादी तो आई जाएगी अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा वो तो यहां नहीं रह पाएंगे और हम तो उनसे किसी भी तरह से आजादी ले लेंगे लड़कर ले लेंगे भिड़कर ले लेंगे जैसे भी चाहें हम तो आजादी ले ही लेंगे वो बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि आजादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे अंग्रेजी जाएगी क्या यह सवाल उन्होंने किया तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की कानून व्यवस्था अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था ये सब मिलाकर अंग्रेजियत ये चली जाए इस देश में से तब हमारा स्वप्न पूरा होगा और इस बात को कहने वाले उस जमाने के सात बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आजादी का रास्ता मानते थे और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आजादी ले सकते हैं कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आजादी का रास्ता मान के काम करते थे उनमें महात्मा गांधी एक थे फिरोशा मेहता एक थे गोपाल कृष्ण गोखले एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है वो एक ही हैं दोनों के रास्ते अलग अलग है महात्मा गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए लाहौर में वो जारी हुआ उन्नीस में तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए संपूर्ण स्वराज्य चाहिए और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे उनके जाने का हमें कोई मन में शंसे नहीं है अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए गांधी जी भी वही बात कहते हैं अंग्रेजीत जानी चाहिए अंग्रेजों की व्यवस्था अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों की शिक्षा अंग्रेजों की भाषा गांधी जी तो इतने ज्यादा उग्र थे वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले सिर्फ एक दिन के लिए तो सबसे पहले मैं दो ही काम करूंगा एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी इसको एक दिन में पूरे देश में से खत्म कर दूंगा अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूं वो ये कि भगत सिंह हो चंद्रशेखर आजाद हो रामप्रसाद बिस्मिल हो ठाकुर रोशन सिंह हो आशफाक उल्ला हो ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले महात्मा गांधी हो मदन मोहन मालवीय हो या सरदार पटेल हो या उनके सहयोगी हो फिरो मेहता वगैरह ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले दोनों ही क्रांतिकारी कैची की तरह से काम करते थे कैची होती है ना सीजर जिसको हम कहते हैं उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला दूसरा अहिंसा वाला काम दोनों मिलकर अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे रास्ते अलग अलग थे मान्यताएं अलग अलग थी उद्देश्य दोनों का एक ही था तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब हिंसा, के वो आधार कर हिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले अहिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले सबके सपने एक ही थे तो आजादी मिलने के तत्काल बाद भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई काम नहीं हुआ मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में आजादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी जिन लोगों ने बलिदान किया जिन लोगों ने कुर्बानी दी ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की अंग्रेजों से वफादारी की अंग्रेजों से दोस्ती की अंग्रेजों का सहयोग किया वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल का दर्द है एक दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा था एक व्याख्यान देने के लिए गया था कानपुर आप जानते हैं कि एक जमाने में क्रांतिकारियों का घर था नाना साहब पेशवा तांतिया टोपे झांसी की रानी लक्ष्मी ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आजादी की योजनाएं बनाया करते थे बहुत ऐतिहासिक शहर है तो वहां एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पे उतरा तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहां चाय की कुछ दुकानें है आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगे तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था मेरा अचानक से मोबाइल फोन बच गया मैंने रुक के उस मोबाइल फोन को सुनना शुरू किया तो एक कान से मैं मोबाइल फोन सुन रहा था दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक मां और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी फोन भी सुनाई दे रहा था उनकी बातें सुनाई दे रही थी तो माँ और बेटी आपस में बात कर रहे थे थोड़ी देर के बाद मेरा फोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी तो उनकी बात का एक ही विषय था बेटी अपनी माँ से पूछ रही थी हम इतने गरीब क्यों है तो उसकी मां समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया सरकार ने गरीब बनाया अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता पाकिस्तान में पैदा कर देता बांग्लादेश में पैदा कर देता अफ्रीका में पैदा कर देता इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने जो स्वर्ण भूमि है जो पुण्य भूमि है जो शहीदों की भूमि है महापुरुषों की भूमि है जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है ऐसे देश में आपको जन्म मिला है तो ये तो आप भूल जाइए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया आप कौन है कहा के रहने वाले हैं ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं वगैरह वगैरह जब उन परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूं वो मां ने उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तांत्या टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तांत्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं कौन सी आजादी की बात हम कर रहे हैं और उससे ज्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तांत्या टोपे जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तांत्या टोपे अठारह का जो क्रांति का संग्राम हुआ नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया नाना साहब पेशवा को झांसी ग्रानी लक्ष्मी बाई को झलकारी बाई को सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई सबसे अंत में तांतिया टोपे पकड़े गए थे इतने कुशलता के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं आप जानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है अठारह की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में सिंधिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है पटियाला राज घराना जिसको कहा जाता है जिन्होंने अपनी पूरी फौज पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की क्रांति के खिलाफ काम करने के लिए उस पटियाला परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने पंजाब के और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में आजादी के तिरसठ साल के बाद अगर यही है तो कैसे कहें देश आजाद हो गया पंद्रह अगस्त मनाना तिरंगा झंडा फहराना जनगणमन गाना ये आजादी का नाम नहीं है आजादी इससे गहरी कोई चीज है होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की उन सबको इस देश में आजादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी या गोली से उड़ा देना चाहिए था या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं लेकिन हमको तो मुंह चिड़ा ही रहे हैं और जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया उनके सहयोगी उनके परिवारी जन चाय बेच रहे हैं कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो अधूरापन है इस देश की आजादी में और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा आज नहीं तो कल शहीदों के परिवार जनों को सम्मान देना होगा आज नहीं तो कल नहीं तो शहीदों की शहादत बेकार जाएगी उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को कुर्बान करेगी देश के लिए अगर ये कहानी मैं देश के बच्चों को सुनाऊं कि तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन वतन सब कुछ वार कर दिया और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेचकर जिंदगी बितानी पड़ रही है तो नौजवान पीढ़ी के मन में क्या दृश्य बनेगा कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी आ तो गई है लेकिन आजादी के बाद की व्यवस्था वैसी नहीं है जो आजादी के लिए सपना देखने वाले शहीदों ने सोची थी इससे भी ज्यादा खराब बातें हैं मुझे जो आपको कहनी नहीं चाहिए कि इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों शहीदों के परिवार हैं जिनके लिए खाने को पैसे नहीं थोड़े दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत बड़ा संदूक था जो उनके दस्तावेजों से भरा हुआ था वो सहारनपुर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे इतनी गरीबी में भगत सिंह के परिवार जन लोग रह रहे इस देश में ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे एक भी शहीदों के परिवार में से ऐसा नहीं मिला मुझे मैंने तो पिछले 10-12 वर्षों में कुछ 50 से ज्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की है एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हां आजादी के बाद हम कोई सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं कोई सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और ये तो वो पचास परिवार हैं जिनको मैंने खोज लिया इस देश में से पता नहीं ऐसे कितने हजार परिवार कितने लाख परिवार इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये आजादी अधूरी है और ये आजादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा उनको इस देश में वो स्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलाने वालों को मिला हुआ है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गवाया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की उन लोगों के anyway, हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया वो तिल तिल भूखे मरे चाय बेचनी पड़े पकौड़िया बेचनी पड़े उनको ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है बहुत अफसोस है इस व्यवस्था को ठीक करना है इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत स्वाभिमान का जन्म हुआ है, वरना इस अभियान की कोई जरूरत नहीं थी तिर साल हमने देखा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है तिरसठ साल में इस देश में बीसियों सरकार आई और चली गई अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और चली गई किसी को ध्यान में नहीं आया कि तांतिया टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे किसी का दिल नहीं धड़का किसी के पेट का पानी नहीं हिला इस देश सालों साल से वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था में संवेदनहीनता आ गई है पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गया है चोर उचक्के लुच्चे लफंगे बदमाश लंपट किस्म के लोग शासन व्यवस्था में आए जिन्होंने अपराध किए हैं वो इस देश के मंत्री बन जाए जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाए जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधानसभाओं में जाकर बैठे जिन्होंने जिंदगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाए इस देश में ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए इस आजादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए और इसी बदलाव के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ मैं और एक बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूं थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया लाला राजपत राय का जिनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजी पुलिस के सिर पर लाठियां और डंडे खाने से आपको मालूम है एक जमाना था जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था उसका नाम था रॉलेट एक्ट थोड़ा भी इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको यह कानून का नाम याद आ जाएगा रॉलेट एक्ट ये कानून को अंग्रेज लागू करना चाहते थे इस देश में कानून क्या था किसी भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज पुलिस का अधिकारी घर में जाए गिरफ्तार करके जेल में डाल दे उसके ऊपर मुकदमा न चलाए फिर भी वो व्यक्ति सालों साल जेल में बंद रहे ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट किसी भी भारतवासी को कोई अंग्रेजों का पुलिस का अधिकारी रात के दो बजे रात के तीन बजे सोते से उठाकर लाए थाने में बंद कर दे और उसको ये ना बताए कि तुम्हारा अपराध क्या है और उसको यह न बताए कि तुमको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है फिर भी उस व्यक्ति को बंद रहना पड़े महीनों महीनों सालों सालों ये कानून था रॉल अटैक्ट अंग्रेजों की सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस कानून का विरोध कर रहे थे तो इस कानून का विरोध करने के लिए लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जैसे हम आजकल निकालते हैं सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए उस रैली का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और शांतिपूर्ण रैली थी उस रैली के ऊपर एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी और इतनी लाठियां चलाई थी कि लाला जी की रैली से हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हुई थी लाला जी के सिर में लाठियां मारी गई थी एक नहीं चौदह लाठियां मारी गई थी आपको मालूम है कि लाठी मारने का भी एक नियम है पुलिस का और वो नियम ये है कि कमर से नीचे के भाग में ही लाठी मारी जा सकती है उससे ऊपर लाठी मारी नहीं जा सकती नियम है ये पुलिस का नियम लेकिन अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स ने उस नियम का उल्लंघन किया लालाजी के सिर में लाठियां मारी खून निकला हॉस्पिटल ले गए उनकी मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु के बाद भारत के क्रांतिवीर भगत सिंह ने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर करने का प्रयास किया और मुकदमे का आधार यही था कानून यह कहता है कि लाठियां कमर के नीचे मारी जानी चाहिए थी लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि सिर पे मारी गई उससे उनकी मृत्यु हुई तो भगत सिंह का यह कहना था कि सैंडर्स को सजा मिलनी चाहिए उसके लिए पहले उन्होंने एफ दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन आसानी से एफ दर्ज नहीं हुई तो फिर ये सब क्रांतिकारियों ने मिलकर मुकदमा करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से बात की तो ऊपर के अधिकारियों से जब वार्तालाप हुआ इनका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ सिर्फ वार्तालाप हुआ तो इनको पता चला कि अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट ये कानून बनाया था अठारह में और लालाजी को लाठी मारने की घटना हुई उन्नीस में तो 1860 से भारत में कानून लागू था इंडियन पुलिस एक्ट उस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को राइट टू ऑफेंस और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं इसका मतलब क्या कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से किसी भी भारतवासी को पीट सकता है कोई भी भारतवासी अपनी जान बचाने के लिए लाठी को पकड़ नहीं सकते कानून ये थे राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी चाहे तो लाठियों से मार मार के आपको घायल कर दे अधमरा कर दे ये उसका अधिकार है ये उसका कर्तव्य है ये उसकी ड्यूटी है लेकिन कोई भारतवासी उस लाठियों की मार से बचने के लिए लाठी पकड़ ले तो ये कानून के विरुद्ध है और मुकदमा जो चलेगा वो भारतवासी पर चलेगा क्योंकि उसने पुलिस को ड्यूटी करने से रोका और पुलिस की ड्यूटी है कि वो लाठियों से आपको पीटे ये उसका कर्तव्य है तो आपने उसको रोक दिया इसलिए मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा तो जब ये मामला आया और इंडियन पुलिस एक्ट की व्याख्या हुई तो शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर मिला अंग्रेज सरकार की तरफ से कि सांडर्स के खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि सांडर्स का कर्तव्य था अधिकार था उसने लालाजी को मारा अब हो गई तो हम अफसोस व्यक्त कर सकते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं लिहाजा सैंडर्स के ऊपर मुकदमा नहीं चला न्याय इनको नहीं मिला तब भगत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे और उस दिन भगत सिंह ने पिस्तौल उठाई और कसम खाई कि सैंडर्स को मैं मारूंगा और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और उस योजना में उनके सहयोगी शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद उनके साथ शामिल हुए उनके दूसरे सहयोगी शामिल हुए और एक दिन उस योजना को उन्होंने पूरा किया सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी भगत सिंह ने गोली मारी एक गोली में सैंडर्स मर गया था दो और मारी जब भगत सिंह को किसी ने पूछा कि वो तो एक ही गोली में मर गया था दो और आपने क्यों मारी तो भगत सिंह को गुस्सा इतना था उन्होंने कहा रिवॉल्वर में तीन ही गोलियां थी अगर तीन और होती तो मैं छह मारता उसको क्यों गुस्सा था उसके खिलाफ और गुस्सा किस बात का था सैंडर्स को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर राइट टू ऑफेंस मिला हुआ था और किसी भी भारतीय व्यक्ति को राइट टू डिफेंस नहीं था अब इस अपराध की सजा क्या हुई भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनको फांसी की सजा हुई आपको मालूम है उनको फांसी की सजा इसी अपराध में हुई थे उन्होंने एक बार भारत की संसद में जिसको उस जमाने में असेंबली कहा जाता था फेंका था लेकिन उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था कोई मरा नहीं था उस बम में ऐसा कोई गोला बारूद नहीं था इसलिए हानि किसी की नहीं हुई थी उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ साल की सजा देने का ऐलान था लेकिन चूंकि सांडर्स को उन्होंने गोली से मारा उस अपराध में उनको फांसी हुई थी तो भगत सिंह जी को फांसी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है क्या कहना है तो वो एक ही बात बार बार कहते थे जो भी कोई मिलने गया उनसे विजिटर बुक में लिखा है लाहौर की जेल में जो जो लोग भगत सिंह जी को मिलने गए छोटे से लेकर बड़े तक भगत सिंह सबको एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा मुझे तो फांसी हो जाएगी लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट इसको सबसे पहले खत्म कराना जिस दिन अंग्रेज भारत से जाए उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना ये आजाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए यह उनके दिल का दर्द था अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं वो ये, कि शहीद आजम भगत सिंह के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद लालाजी लाला लाजपत राय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्यु हुई वो कानून आजादी मिलने के तिरसठ साल के बाद भी इस देश में चल रहा है वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था अभी भी पुलिस अधिकारियों को राइट टू ऑफेंस है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठीचार्ज करती थी वैसे ही आजाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी वैसे ही भारत की पुलिस गोलियां चलाती है पुलिस की गोलियों में लोग मारे जाते हैं लाठी चार्ज में लोग घायल हो जाते हैं कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे अब पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं व्यवस्था वही है कानून वही है नीतियां वही है इसलिए हम भारत स्वाभिमान वाले ये मानते हैं आजादी है कहां आजादी तो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस को थी आपको मारने की पीटने की वो आजादी आज तिरसठ साल के बाद भी पुलिस को है आपको मारने की और पीटने की इस देश में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते थोड़े दिन पहले मैंने टेलीविजन चैनल पर एक खबर देखी शायद आपने भी देखी हो दिल्ली में भारत देश के अंधे लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया था थोड़े दिन पहले की घटना एक संगठन है हमारे देश में उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन उनको आंखों से दिखाई नहीं देता उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था और मांग बहुत साधारण सी थी कि अंधे लोग अकेले कहीं यात्रा नहीं कर सकते उनके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ता है तो उनकी ये मांग थी कि उनके साथ जो भी व्यक्ति यात्रा करे उसको टिकट ना लेनी पड़े क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है उस अंधे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंत्र वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था मैंने उस दिन समाचार में देखा मेरी आंखों से पुलिस ने उन अंधे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया था जो भाग नहीं सकते अपने को बचाने के लिए जिनको कुछ दिखाई नहीं देता और मैं देख रहा था पुलिस लाठियों से मार रही थी और वो हाथों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाठियों से बचने की कोशिश कर रहे थे सत्रह लोग उसमें घायल हुए थे खून उनको निकल रहा था लेकिन पुलिस पूरी बर्बरता से उनको पीट रही थी उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था भारत आजाद है हम स्वतंत्र हैं हमारे देश में स्वराज्य आ गया है क्या लाला लाजपत राय को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती है। कानून अगर नहीं बदला व्यवस्था अगर नहीं बदली तो आजादी का कोई अर्थ नहीं एक और उदाहरण देता हूं हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पांव काम नहीं करते वो बाइसिकिल पर ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपनी जिंदगी चलाते हैं तो ऐसे कुछ हजार लोगों ने एक बार दिल्ली में अपनी मांग के लिए कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था पुलिस ने उनपे भी लाठी चलाई थी 24 लोग घायल हुए थे उसमें अभी थोड़े दिन पहले की घटना है राजस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई अभूतपूर्व हो गई वो सरकार उस सरकार ने राजस्थान में एक नियम बना दिया नीति बना दी हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए ये नीति जिस सरकार ने बनाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात राष्ट्रवाद की बात संस्कृति की बात सभ्यता की बात करने वाले लोगों ने नीति बनाई राजस्थान में हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए क्यों मुख्यमंत्री का आदेश है हर गांव में शराब बिकनी चाहिए तो किसानों ने इसका विरोध किया और किसानों ने यह कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए पीने का पानी चाहिए क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कटोकटी है कमी उन्होंने कहा हमारे खेत को पानी चाहिए हमको पीने का पानी चाहिए हमको शराब नहीं चाहिए तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ पुलिस ने गोलियां चलाई इक्कीस किसान मारे गए उसमें उनका अपराध क्या था किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए हमें पीने का पानी चाहिए पुलिस ने उस दिन बर्बरता दिखाई अपनी उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा देश आजाद हो गया है क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या और एक घटना सुनाता यह तो बीजेपी की सरकार की बात कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहां एक छोटा सा गांव है उसका नाम है नंदी उस नंदी के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए एक आंदोलन किया था सरकार उनकी जबरदस्ती जमीन छीन रही थी किसानों का कहना था ये जमीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं सरकार ने जबरदस्ती करके जमीन छीनी किसानों ने विरोध किया पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाई और बीसियों किसान उसमें मार डाले उन्होंने बंगाल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी जिन्होंने ये आदेश दिया गोली चलाने का और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम सर्वहारा के लोग हैं हम आम आदमी की बात करते हैं गरीब आदमी की बात करते हैं फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया जमीनें जबरदस्ती उनसे छीनी गईं। उस दिन मैंने सोचा क्या बीजेपी क्या कांग्रेस क्या कम्युनिस्ट पार्टी क्या जनता दल क्या कोई क्या कोई सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही व्यवहार करती है जैसे अंग्रेज किया करते थे आम आदमी को कुछ नहीं समझते मार देते हैं गोलियों से लाठियों से कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं इस समय देश में और ऐसे कम से कम बारह तेरह राज्यों की कहानियां मैं सुना सकता हूं जहां कांग्रेस की सरकार के आदेश पर किसानों पे गोलियां चलाई गई लाठियां चलाई गई उसमें लोग मारे गए तो आकर हम उनकी पोल खोलेंगे उन नेताओं की जन्म कुंडली हमने बनाई है हां और उसमें यह पता चल रहा है कि 20 साल पहले जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए आज उनके पास मुंबई से लेकर पुणे के बीच की हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है हजारों हेक्टेयर जमीन कहां से आई है वो बताए इस देश को कि उनके बाप दादो ने क्या छोड़ा था और उन्होंने देश की सत्ता में आने के बाद क्या इस देश में से लूटकर अपनी व्यवस्था बनाई हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दादर रेलवे स्टेशन पर 20 साल पहले भाजीपाला बेचते थे आज उनके पास बीस हजार करोड़ की संपत्ति है हमारे पास एक नेता की जन्म कुंडली है जो नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था बीस साल पहले आज उसके पास पच्चीस हजार करोड़ की संपत्ति है हमारे पास कुछ नेताओं की जन्म कुंडलियां हैं जो दूध बेचा करते थे 20 साल पहले अपनी जीविका चलाने के लिए आज उनके पास तीस हजार करोड़ पैंतीस हजार करोड़ की संपत्तियां हैं कहां से आ गया ये सब तो वो जवाब देंगे भगवान ने दे दिया यही कहेंगे ना तो हम कहेंगे ये भगवान को वापस अर्पित कर दो भगवान ने दे दिया भगवान को ये अर्पित कर दो और फिर भगवान तय कर लेंगे कि इस धन का क्या करना है इस देश में कई नेताओं को सीबीआई ने पकड़ा है आपने सुना होगा उनका जवाब बिस्तर के नीचे से पांच पांच सौ के नोटों की गड्डियां निकली ऐसे कई नेता इस देश में वो एक ही जवाब देते हैं भगवान ने दे दिया हमारा जवाब है कि भगवान को फिर दे दो आप उन्होंने आपको दे दिया आप उनको दे दो देश का काम उसमें से हो जाएगा इन देश के अधिकारियों के बारे में भी हमने काफी काम किया है एक अधिकारी उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर का है थोड़े दिन पहले सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा उसके एक घर से 480 करोड़ की संपत्ति मिली उस अधिकारी का नाम है अखंड प्रताप सिंह और वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा मैंने उसके 40 साल की नौकरी की पूरी तनख्वा पूरी पगार जोड़ी तो चौरासी लाख करोड़ होनी चौरासी लाख होनी चाहिए उसकी 480 करोड़ की संपत्ति और उस अधिकारी ने कहा ये तो उसका एक घर है ऐसे उसके नौ घर और हैं अभी ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी हजारों नेता जब हम ये काम में लगे तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने पता है क्या आई कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में किसका खाता है किसका नहीं ये माहिती मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो सीक्रेसी मेंटेन करते तो उनको जब जब हमने संपर्क किया उन्होंने हर बार हमको यही कहा कि आपको तो माहिती नहीं दे सकते लेकिन आपकी सरकार कहेगी तो हम माहिती देने के लिए मजबूर हैं आपको नहीं दे सकते आपकी सरकार को दे सकते तो हमने कहा ठीक है जब हम सरकार कभी बनाएंगे तब आपसे महित ले लेंगे अभी फिर माहिती लेने के लिए दूसरा रास्ता हमने पकड़ा वो दूसरा रास्ता ये था कि हमने स्विट्जरलैंड की एंबेसी को पत्र भेजा और ये कहा कि आपके देश में कितने भारतवासी हर साल आते हैं ये माहिती दे दीजिए तो उनको शक नहीं हुआ क्योंकि वो पत्र दूसरे पते से हमने लिखा हमने कहा कि कितने लोग स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं ये महित दे दीजिए फट से महिति आई बानवे हजार भारतवासी हर साल स्विटरलैंड की यात्रा करते हैं फिर हमने दूसरा पत्र भेजा कि हमको अब दूसरी महिती यह दे दीजिए कि इसमें से कितने भारतवासी हैं जो हर महीने आते हैं आपके हर महीने में एक बार आते हैं दो बार आते हैं तीन बार आते हैं चार बार आते हैं वो कितने और साल में एक बार आते हैं वो कितने और इसमें से ऐसी महिति अलग अलग कर दीजिए कि हनीमून बनाने के लिए कितने भारतवासी स्विट्जरलैंड आते हैं वो अलग बताइए और बाकी काम के लिए जो आते हैं वो अलग बताएं तो उनकी दूसरी भी महिला आ गई उन्होंने कहा हनीमून बनाने के लिए हर साल बारह हजार भारतवासी आते हैं और ये दोबारा नहीं आते एक ही बार आते ये दोबारा क्यों नहीं आते तो उन्होंने कहा वो आप उनसे पूछो तो कुछ हनीमून वालों को हमने पूछा आप दोबारा क्यों नहीं गए उनका तो कुछ देखने लायक है ही नहीं उस देश में उससे अच्छा तो अपना जम्मू कश्मीर है उससे अच्छा उत्तराखंड है एक ने तो मुझे बताया कि राजी भाई क्या जाना उस देश में दो घंटे कार चलाओ तो देश खत्म हो जाता है दूसरे देश में घुस जाते हैं इतना छोटा सा देश है फिर किसी ने कहा कि वो बर्फ देखने हम गए थे उससे सुंदर बर्फ तो जम्मू कश्मीर में दिखती है फिर एक ने मुझे कहा दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो जब तक हमने देखा नहीं था स्विट्जरलैंड तब तक, तक लगता था बहुत सुंदर है अब देख लिया तो लगता है बेकार है क्या करना यह तो वो दोबारा नहीं जाते लेकिन जो बार बार जाते हैं हर बार जाते हैं वो अस्सी हजार इसका माने इन्हीं के खाते हैं स्विस्को उनमें से कई हफ्ते में एक बार जाते हैं कुछ पंद्रह दिन में जाते हैं कुछ महीने में दो तीन बार जाते हैं कुछ साल में दो तीन बार जाते हैं इन अस्सी हजार लोगों पे हमने कंसंट्रेट किया तो सबकी माहिती अब धीरे धीरे मिल रही है इनमें से एक की माहिती मिली पुणे में रहता है वो आदमी उसका नाम है हसन अली उसका बहत्तर हजार कोटि रुपए एक ही आदमी बहत्तर हजार कोटि बहत्तर हजार करोड़ एक ही व्यक्ति का और ऐसे अगर 100 इकट्ठे हो जाएं तो बहत्तर लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया तो ये अस्सी हजार जो खाते हैं स्विस बैंकों में दूसरे बैंकों में नेताओं के अधिकारियों के इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराना है कानून बना के और ये पैसा वापस लाना है ये 110 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा ये हमारा संकल्प है और इसको लाने के लिए संसद की मदद हम ले रहे हैं संसद अगर नहीं करेगी तो हो सकता है एक दिन संसद में ये प्रस्ताव आए और सारे नेता सारे पुढ़ारी एक स्वर से इसका विरोध करें और प्रस्ताव पास ना हो पाए यह हमें मालूम है अंदाजा है ये हो सकता है तो हमारा दूसरा संकल्प और हमारा दूसरा संकल्प यह है कि अगर ये पुढ़ारियों ने होने नहीं दिया तो हम नई संसद बनाएंगे नए पुढ़ारियों को चुनकर लेके जाएंगे पार्लियामेंट और हमें भरोसा है कि सारे देश में से 545 ईमानदार लोग हमें मिलेंगे संसद में जाने के लिए क्योंकि अभी भी इस देश में ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है वो जीवित है ये ठीक है कि ईमानदारी दबी हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई हो सकता है कि हम 545 को ढूंढने के लिए निकले और हमको 5000 मिल जाएं दस मिल जाए पंद्रह मिल जाए तो हमारी तैयारी है कि ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के संसद में भेजेंगे विधानसभाओं में भेजेंगे और लोगों को एक ही अपील करेंगे कि इनको इसलिए भेजना है कि 110 लाख करोड़ वापस लाना है इनको इसलिए भेजना है कि अंग्रेजों की सरकार से लड़ाई लड़के तीन सौ लाख करोड़ वापस लाना तो लोग मदद करेंगे हमारी और लोग उनको चुनकर भेजेंगे नई संसद बनेगी नई विधानसभाएं बनेगी नई लीडरशिप आएगी और वो इस काम को करके जाएगी उसके अलावा भी हमने पास तीसरा एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये काम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक मुकदमा हुआ था आपको मैं पुरानी याद दिलाता हूं सुप्रीम कोर्ट में यूरिया घोटाले का एक मुकदमा सुना था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था 133 सौ करोड़ रुपए पेमेंट हुआ यूरिया नहीं आया आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने फैसला दिया कि 133 तैतीस कोटी रुपए देश की राष्ट्रीय संपत्ति है वो जिसके भी खाते में है वो भारत में वापस आना चाहिए तो सीबीआई जजमेंट की कॉपी लेके स्विट्जरलैंड गई खाता ट्रेस हुआ तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया और भारत की जेल में लाकर बंद किया और आज भी वो जेल में है उसके पिता तो स्वर्गवासी हो गए नरसिम्हा राव का बेटा जेल में है और जो खाते में पैसा जमा था वो खाता जब्त हुआ 133 सौ तैतीस कोटी रूपए वापस आया और हमारे सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया अब हम सुप्रीम कोर्ट में जो कहना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का आ सकता है सब घोटालों का पैसा आ सकता है घोटाला घोटाला सब एक पैसा पैसा सब एक वो भी आ सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो चुका है आपको जानकारी में देने आया सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है मुकदमा केस फाइल हो गया है 27 सितंबर उसकी तारीख है उस दिन बहस होगी आपको सूचना मिलेगी अखबारों के माध्यम से टीवी चैनल के माध्यम कोर्ट क्या कह रहे हैं कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को कोर्ट का नोटिस सरकार को गया है कि आप जल्दी से बताइए किस किस के खाते हैं किस किस का पैसा सरकार इस समय घबराई हुई है घबराई क्यों हुई है जिनके खाते हैं जिनका पैसा है उनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है और चल रही है तो उनकी घबराहट इस बात से है अब कोर्ट का डंडा अब सरकार पर पड़ेगा और कोर्ट जब सख्ती करेगा तो सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा सरकार ने अभी एक पत्र भेजा है स्विट्जरलैंड में वहां से बात आई है और स्विट्जरलैंड सरकार पता है क्या कर रही है भारत सरकार ने पत्र इतना कमजोर लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते दूसरा पत्र भेजो ताकतवर पत्र भेजो ताकि हम वो बता सकें कि किसका कितना पैसा लीचेस्टन नाम के एक देश में पैसा है वहां से पत्र आ गया है कि हम भारत सरकार को सब महती देने को तैयार है आप हमसे पूछो किसका कितना पैसा और अमेरिका नाम का देश हमको कह रहा है कि आप इसकी लड़ाई लड़ो मैं आपका साथ देने को तैयार क्योंकि जो बराक ओबामा इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है उसने ये काम किया है अपने देश में आपको मालूम है बराक ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद जितना पैसा स्विस बैंक में था अमेरिका के भ्रष्ट लोगों का वो सब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था 19,000, 19,740 खाते पकड़े गए अमेरिका के स्विस बैंक को वो सारा पैसा चार अरब डॉलर निकला वो पूरा अमेरिका को वापस आया तो अमेरिका ने अगर किया तो भारत भी कर सकता है और बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत की मदद करना चाहता हूं एक बार किसी ने पूछा बराक ओबामा से तुम भारत की मदद क्यों करना चाहते हो तो कहता है कि भारत मेरे नेता का देश है तो किसी के समझ में नहीं आया मेरे नेता का मतलब क्या होता है तो उसने कहा जिसको मैं नेता मानता हूं उसका देश है भारत तो किसको मानते हो तो उसने कहा महात्मा गांधी बराक ओबामा की मेज पर महात्मा गांधी की फोटो है और उसके घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जब उसने चुनाव लड़ा था तो हनुमान जी की प्रतिमा भारत से मंगाई थी उसको मंदिर बना के स्थापित किया उसने अपने घर में बराक ओबामा आधा क्रिश्चियन है आधा मुसलमान है लेकिन बजरंगबली का भक्त है महात्मा गांधी का चाहक है तो कहता है कि बजरंग और महात्मा गांधी का देश है भारत इसलिए मैं मदद करना चाहता वो तैयार है वो भारत सरकार को कई बार कह चुका है कि अगर स्विट्जरलैंड की सरकार कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बताओ क्योंकि उसने अभी स्विट्जरलैंड की सरकार का स्क्रू टाइट करके पैसा निकलवाया तो बराक ओबामा मदद करना चाहता है तो हम मदद ले सकते हैं और वो ना भी करे तो हम अकेले भी कर सकते हैं हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करके भी ये पैसा ला सकते हैं हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा ला सकते हैं स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा देश छोटा सा आर्मी उसके पास नहीं एयर फोर्स उसके पास नहीं नेवल फोर्स उसके पास नहीं पुलिस उसके पास नहीं थोड़ा अगर हम टाइट कर दें एक मिनट में दे देंगे वो सारा पैसा तो इसलिए दादागिरी करके भी ला सकते हैं कानून से भी ला सकते हैं संसद की मदद से ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की मदद से ला सकते हैं रास्ते बहुत हैं। पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़ फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है करना क्या है देश का विकास करना है जो नहीं हुआ बासठ साल तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं हिन्दुस्तान में छह लाख अड़तीस गांव है हर गांव में सौ सौ उद्योग हम लगाए सौ उद्योग हर गांव में इसको ध्यान से सुनिएगा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सौ उद्योग हर गांव में लगाए तो मात्र दस लाख करोड़ का खर्च होगा और हमारे पास एक सौ दस लाख करोड़ है आप बोलेंगे कौन कौन से सौ उद्योग हमारे भारत में दो लाख से ज्यादा गांव है जहां कपास पैदा होता है जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के माने भारत देश के दो लाख गांव में चल सकता है और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीदकर उसका उपयोग कर सकते हैं अभी भारत में एक प्रतिशत लोग खादी खरीदते हैं अगर सौ प्रतिशत लोग खादी खरीदे तो दो लाख गांव में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और पंद्रह करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाए आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें? खादी इसलिए खरीदी है कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकड़ी जो कपास उत्पन्न करता है खादी इसलिए खरीदी है कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है सूत बनने से कपड़ा बनता है वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकड़ी के घर में जाता आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकड़ी आत्महत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकारी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता भाव क्यों नहीं मिलता क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है और बिक्री क्यों नहीं है क्योंकि आप टेरिन टेरिकॉर्ड शिफोन जॉर्ज पहनते ये टेरालिन टेरिकॉर्ड शिफोन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है करोड़पति को दस करोड़पति आप बना रहे हैं दस करोड़ पति रहे हैं, क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा और अंबानी बंधुओं की एक मिनट की इनकम बीस हजार रुपए है आप उस बीस हजार को और तीस हजार बना रहे हैं क्या सेवा कर रहे हैं देश जो भूखा मर रहा है शेतकी उसकी सेवा करिए उसके घर में पैसा दीजिए और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदी और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम हमारी तोलिया हमारा रूमाल हमारा एक कुर्ता एक पजामा ऐसे ही थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश और दो लाख गांव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है वो क्या है भारत में लगभग एक लाख पिचहत्तर हजार गांव है जहां गन्ना पैदा होता है ऊस पैदा होता है और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें साखर का एक्सपोर्ट करो गुड़ का इस्तेमाल खुद करो साखर खाने में अच्छी नहीं है गुड़ सबसे अच्छा है साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में आप खाना खाइए मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता 400 ग्राम खाना खाया और दस ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा पचा देगा इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में है और अब इसका उल्टा बता देता हूं आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से एक चम्मच साखर आपने खाई तो एक चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी फिर भी वो पचेगी नहीं आपको इतना अंतर है साखर और गुड़ में इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए साखर बंद करिए तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा ये चलाएंगे हम विदेशों में बेचेंगे साखर को जिनको खानी है खाए मरना है मरे हमसे क्या ले लो डायबिटीज में मरो हार्ट अटैक में मरो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो हमको क्या लेना है ले लो फिर उनको जागृति आ जाएगी विदेशों में भी जागृति आएगी तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे तो अच्छा है सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम तो सारी दुनिया को खिलाएंगे हम खुद खाएंगे आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है बैंक से लोन लेना पड़ता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता करोड़ों रूपए खर्च नहीं होते बहुत आसानी से हो जाता है और कोलापुर सतारा सांगली के सब क्षेत्री गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं है वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है वो है काकवी आपको सुनकर हैरानी होगी वो गुड़ से भी अच्छी है गुड़ तो अच्छा है ही लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी सौगुना अच्छी है और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकड़ी जानता है इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ हम अगर उसको प्रमोशन करें गांव गांव में जहां भी उस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके लोग खरीदने को तैयार है क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं हम दे सकते तो दूसरा उद्योग यह चल सकता है तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है तेल का हमको मूंगफली का तेल चाहिए शेंगा का तेल चाहिए तिल का तेल चाहिए सरसों का तेल चाहिए और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है दो लाख गांव है जहां शेंगा होता है जहां तिल होता है जहां सरसों होती है हर जगह तेल निकल सकता है गांव में बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोलू चलता था बैल की मदद से वो अभी फिर चल सकता है और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है आप जानते हैं क्यों क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता क्योंकि उस तेल से एच डी एल बढ़ता है और अभी जो डब्बा बंद तेल हम खाते हैं उससे एल डीएल और वीएलडीएल बढ़ता है जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण हमारे जो पुराने लोग थे ना पूर्वज वो तेल वही खाते थे जो कोलू से निकलता था धीरे धीरे धीरे धीरे जानते हैं उसमें खासियत क्या है टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का बहुत धीमे धीमे निकलता है तो तेल की सारी पौष्टिकता जो उसका प्रोटीन तत्व तो है वो जिंदा रहता है उसमें और उसी कारण किसी को हार्टअैक नहीं आता था हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे तूप भी बहुत खाते थे तो भी हार्ट अटैक नहीं आता अभी हम डब्बा बंद तेल खाते हैं ये डब्बा बंद तेल मशीनों से निकलता है मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़ करने का मिलावट करने का आपको मालूम है शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं तो हम शुद्ध तेल गांव गांव निकलवाएंगे बैलों से फिर तेल का कोलू चलवाएंगे बैलों को काम मिलेगा शेतकड़ी को काम मिलेगा तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं देने वाले नहीं है छप्पन हजार कोटी रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में हम कम से कम 10 कोटी शेतकड़ी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग ये हम करेंगे फिर और एक काम हो सकता है भारत में गेहूं उत्पन्न होता है लगभग ढाई लाख गांव हैं जहां गेहूं होता है जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से उसमें भी वही समस्या है मशीन बहुत तेज घूमती है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा सिजेरियन नहीं कराना पड़ा आप जानते हैं क्यों जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है वो गर्भाशय की होती है पेट की होती है और माँ का गर्भाशय सबसे ज्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता तो माँ के लिए बच्चे का जन्म आसान है वो तो एक बात है फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का क्योंकि धीरे धीरे पीस बना और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष है और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी, भी चक्की चलवाएंगे उनका भी पेट अंदर चला जाएगा वो स्ली मोर्ट्री में हो जाएंगे ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना स्वामी रामदेव जी चलवाते हैं कि नहीं फिर असली में चलवाएंगे गांव गांव में आटा भी बनेगा लोगों को रोजगार मिलेगा हमको बेस्ट क्वालिटी और आपको माही है शेतकड़ी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो तो गेहूं क्यों बेचना आटा बना के बेचना फिनिश प्रोडक्ट देना रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना भारत में 90,000 गांव हैं, नाइन्टी जहां बटाटा उत्पन्न होता है अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से और शहर में बिकवाएंगे विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं। रफल्स है हॉस्टेस है टॉपरेमन है ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं, हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए, 100 रुपए किलो बेचे करोड़ों लोगों को काम मिल सकता फिर टमाटर पैदा होता है पैंसठ हजार गांव में टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है वो शहर में बिक सकता है अचार है मुरब्बा है ऐसे सौ उद्योग हर गाँव में चल सकते हैं और एक उद्योग में दस लोगों को भी काम मिला तो एक हजार लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है और अगर एक हजार लोगों को गांव में रोजगार मिला तो एक हजार परिवार की जिंदगी सुधरेगी इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भाग वापस जाएंगे क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोंपड़ियां खत्म हो जाएंगी मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र दस लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास एक लाख करोड़ है फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़ उसका क्या करेंगे फिर उसके दूसरे काम करेंगे सड़क बनवाएंगे गांव गांव फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे बीज की व्यवस्था करेंगे इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में भारत के हर गांव में चौबीस तास इलेक्ट्रिक करंट मिले उसके लिए साढ़े चार लाख करोड़ का खर्चा करना आसानी से कर सकते छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं एक मेगावॉट के दो मेगावॉट के और 10 गांवों को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं हजार मेगावाट के 1500 मेगावाट के उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन्न होती है 11000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है तो 11000 हजार वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके दो वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं एक यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए क्या करें छोटे पावर स्टेशन बनाओ एक मेगावाट का बनाओ दो मेगावाट का बनाओ तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग कारखानों में अलग रेलवे के लिए अलग यह तीन स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी और 35 से 37 प्रतिशत हमारे यहां जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे स्कूल बना देंगे कॉलेज बना देंगे सब हो जाएगा गांव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास साठ लाख करोड़ बचेगा पचास लाख कोटी में सब काम हो जाएगा फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें कुछ करने के लिए नहीं तो फिर योग करेंगे प्राणायाम करेंगे हम सुधरेंगे उनको सुधारेंगे अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे फिर यही करेंगे और 60 लाख कोटी जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से उसका 10 टका का ब्याज भी मिला साल का तो 6 लाख कोटी हो गया उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है पूरे देश को जीरो टैक्स बना लेंगे अभी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 64 तरह के टैक्स तेईस अंग्रेजों के और काले अंग्रेजों के 64 तरह के सब टैक्स खत्म कर दे तो भी ये देश चलेगा एक भी टैक्स हम नहीं ले इनकम टैक्स खत्म सेंट्रल एक्साइज खत्म सेल्स टैक्स खत्म रोड टैक्स खत्म टोल टैक्स खत्म कारपोरेशन का टैक्स खत्म सारे टैक्स खत्म फिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा जो बचा पैसा है स्विस बैंक का उसके ब्याज पे चलेगा और कभी कमी पड़ेगी पैसे की वैसे तो पड़ेगी नहीं क्योंकि विकास का सब काम हो गया तो फिर पैसे की जरूरत क्या अगर मान लीजिए कमी पड़ेगी तो लोगों से दान मांग लेंगे भारत के लोग तो बहुत दान देते हैं। देश के लिए भी दान देंगे कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने दान दिया गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो दान दिया बिहार में अभी बाढ़ आई थी तो हमने दान दिया तो भारत के लोग तो दान देते हैं दान हैं दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो और मुझे लगता है कि दान ज्यादा देंगे टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स वीर नहीं है दानवीर है इस देश के ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो टैक्स में पैसा बचाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट रखते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए का मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते वो मुझे बहुत गहरी बात कहते वो कहते राजीव भाई भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का इनको हम एक पैसा भी नहीं दे सकते सुपात्र को हम चाहे उतना दे सकते मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया आप सोचेंगे हैरान हो जाएंगे हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन चाय का एक प्याला पांच रुपए का है ना हर आदमी पांच रुपए भारत देश को रोज दान दे दे तो साल भर का कुल कलेक्शन इनकम टैक्स से तीन गुना ज्यादा आता है इतनी ताकत है दान में और हम जब सारे टैक्स खत्म कर दें इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज सेल्स टैक्स रोड टैक्स टोल टैक्स तो लोग तो और ज्यादा दान दे देंगे क्योंकि उधर से पैसा बचेगा उनका देश के लिए दान देने में किसी को त्रास नहीं वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार है इस देश तो हम दान आधारित देश चलाएंगे और अगर कभी टैक्स लगाना भी पड़ा मान लीजिए वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टैक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जरूरत पड़ी तो भारत में जो ट्रांजेक्शन होता है रोज का बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से एक लाख पच्चीस हजार कोटी रूपए रोज का कैश में ट्रांजेक्शन होता है पांच लाख कोटी रूपये का दोनों जोड़ दें तो छह लाख का डेली ट्रांजेक्शन है एक साल का ट्रांजेक्शन निकालें तो तीन सौ का गुणा कर दें इस पूरे ट्रांजेक्शन पर अगर दो टका टैक्स ले लें तो आज के टैक्स से कुल मिलाकर तीन गुना ज्यादा इकट्ठा होता है सिर्फ दो टका ले लें और एक टका ले लें तो आज के कुल टैक्स से डेढ़ गुना ज्यादा इकट्ठा होता है माने पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में और लोग मुझे कहते हैं कि आप चौसठ तरह के टैक्स हटा दो हम बहुत आसानी से आप जो कहोगे वो दान में दे देंगे इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों को मैंने बात की है वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम हम आपको गारंटी देते हैं कि एक एक हजार गांव को हम उतनी सुविधाएं दे देंगे जितनी शहर में और एक एक भारत का बड़ा उद्योग टाटा बिरला डालमिया वगैरह वगैरह एक हजार गांव को अगर गोद लेकर विकास कर दे तो भारत के हर गांव की तकदीर बदल जाएगी कहानी दूसरी हो जाएगी वो ये कहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है जो हम सरकार को दे रहे थे टैक्स में वो गांवों को लगा देंगे हमें तो पैसे लगाने ही है तो विकास की सारी योजनाएं इस तरह से हम बना सकते हैं इस देश को जीरो टैक्स बना सकते हैं और जीरो टैक्स होते ही दो फायदे होंगे पहला फायदा ये होगा कि महंगाई एकदम नीचे आएगी सत्तर चीजों के दाम एक झटके में खत्म हो जाए जो चीज आपको सौ रुपए की मिल रही है वो तीस रुपए की अगर हम सारे टैक्स खत्म कर दें इस देश में से तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं एक लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का एक लीटर डीजल मिलेगा साढ़े सात रूपये का एक रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का एक पेन आपको मिल जाएगा दो रुपए का दाल मिल जाएगी 12-15 रुपए किलो चावल मिल जाएगा सत्रह अठारह रूपये किलो साखर मिल जाएगी बारह तेरह रुपए किलो आप न्यूयॉर्क जाए और न्यूयॉर्क से वापस आए सात हजार रुपए में सब काम हो जाएगा जो अभी नब्बे हजार में होता है आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा आईआईटी में तो पांच साल का खर्चा पच्चीस हजार आएगा जो अभी पांच लाख आता है एमबीबीएस करेगा तो एक पांच साल का उसका खर्चा पैंतीस चालीस हजार आएगा सब टैक्स कम होंगे हर चीज सस्ती हो जाएगी और जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बिताने का रास्ता खुलेगा और एक सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है तो भी घर खर्च नहीं चलता क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी तो घर खर्च बहुत अच्छे से चलेगा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो सरकारी नौकरी में पहली बार आए तो उनको 250 रुपए की पगार मिली थी उसमें उन्होंने घर का सारा खर्च चलाया था और तीन तोला सोना खरीदा था पहली पगार से ढाई सौ मिली थी घर का खर्च चलाने के बाद तीन तोला तीस ग्राम सोना खरीदा और वो कहते हैं हर महीने में मैं 30 ग्राम सोना खरीदता था इतनी ढाई रुपए की वैल्यू थी अब अब तीन तोला सोना खरीदना हो तो तीस हजार तो ऐसे ही चाहिए अब तो पैंतालीस हजार चाहिए पैंतालीस हजार तो सोने के लिए चाहिए 15 बीस हजार घर चलाने के लिए माने पचास हजार का खर्चा मिले तो तीन तोले सोना खरीदे और घर घर चले इतनी महंगाई बढ़ी है इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है ये खत्म कर सकते हैं हम कम पैसे में जिंदगी गुजर सकती है कम पगार में जीवन चल सकता है और कम पगार में जीवन चलने लगे तो सिक्स पे कमीशन की जरूरत नहीं फिफ्थ पे कमीशन की जरूरत नहीं फोर्थ पे कमीशन की जरूरत नहीं ये सब खत्म कर सकते हैं व्यक्ति को असमानता से निकालकर हम समानता में ला सकते हैं ये व्यवस्थाएं है हो सकती है और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं अगर टैक्स खत्म हो जाए इनकम टैक्स तो कालाधन रह नहीं सकता ब्लैक मनी होगा नहीं ब्लैक मनी होगा नहीं तो कोई बेईमान हो नहीं सकता सब ईमानदार हो जाए और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते जब मनी ब्लैक होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती जब काला धन रहेगा नहीं, तो नहीं तो कोई तो रिश्वत देगा नहीं कोई लेगा नहीं तो ईमानदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाएगी और एक बड़ा काम होगा कालाधन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा सफेद होगा तो या तो बैंकों में जमा होगा या उद्योगों में लगेगा व्यापार में लगेगा या लोग उसको खर्च करेंगे अभी भारत में 36 लाख कोटी रुपए का काला धन है इनकम टैक्स खत्म करते ही ये सारा सफेद हो जाएगा और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं क्योंकि वो वाइट मनी है वो ब्लैक नहीं तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही जमा होगा और जो यहां जमा होगा पैसा वो यहां की समृद्धि बढ़ाने के काम में आएगा माने बहुत जल्दी हम इस देश को सोने की चिड़िया फिर बना लेंगे मुश्किल कुछ नहीं एक काम हम और करना चाहते हैं कि जो बड़े नोट हैं हमारे देश में हजार के पांच सौ के सौ के ये बंद करना छोटे नोट चलाना क्यों अभी पाकिस्तान एक देश है जो नकली नोट छाप छाप के हमारे यहां डालता रहे आपको मालूम है और हमारी करेंसी में पंद्रह प्रतिशत नोट अभी नकली आ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं यह हालत हो गई है कहां से आ रहे हैं सब पाकिस्तान छाप के डाल रहा है पाकिस्तान से जो एजेंट आते हैं नकली नोट लेकर उनको अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई वालों ने पूछा और कहा कि तुम हजार के नोट लाते हो पांच के लाते हो सौ के लाते हो पचास का नोट क्यों नहीं लाते तो कहते हैं पाकिस्तान छापता नहीं वो पचास का क्यों नहीं छापता तो एक एजेंट ने कहा कि पचास रुपए का नोट पाकिस्तान में छपे और भारत में लाकर उसको हम चलाएं तो पचपन रुपए खर्च होते हैं इसलिए हम 50 का नोट नहीं छापते हजार का 500 का 100 का अब पाकिस्तान की इस योजना को विफल करना हो तो आप हजार 500, 100 के नोट बंद कर दो 50 के ही नोट रखो और हजार पांच सौ के नोट जिनके भी पास है एक दिन रिजर्व बैंक ऐलान करे कि आप उसको एक्सचेंज कर लो बैंक आपको पचास के नोट दे देगा दो फायदे होंगे पाकिस्तान की योजना ध्वस्त दूसरा फायदा होगा कि फिर कोई माई का लाल रिश्वत कैसे देगा वो हम देखेंगे अभी दस करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफकेस में हजार के नोट भर के दे आता है कोई फिर दस कोटी की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा देने वाला भी परेशान लेने वाला भी परेशान कोई आदमी ट्रक भरा हुआ कहां रखेगा घर में और जो देने जा रहा है वो कितनी जगह चेक होगा और पकड़ा जाएगा तो घुसखोरी, रिश्वतखोरी सब अपने आप खत्म हो जाएंगे और जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये अपने भारत में चौरासी कोटी लोग ऐसे हैं जो एक दिन में बीस रुपए ही खर्च कर पाते हैं तो उनको तो हजार के नोट की जरूरत नहीं उनको तो बीस रुपए चाहिए दस रुपये चाहिए तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा बड़ी करेंसी के नोट हम खत्म करना चाहते हैं और एक दो काम हम करना चाहते हैं इस देश में शिक्षा व्यवस्था इस देश की बदलना चाहते हैं स्वदेशी शिक्षा हमें लानी है ये जितनी अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था में हम ये करना चाहते शिक्षा में स्वदेशीकरण करना चाहते हैं अभी शिक्षा है वो मैकौले की है आप सभी जानते हैं जितना पाठ हम पढ़ते हैं जो अभ्यास करते हैं वो सब मैकौले कर पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला तिरसठ साल के बाद भी मैकोले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं और उससे ज्यादा क्या बन रहे है? और इस मैकोले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं वो विदेशी भाषा हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए क्यों आनी चाहिए हमको मराठी आनी चाहिए संस्कृत आनी चाहिए हिंदी आनी चाहिए कन्नड़ आनी चाहिए तमिल आनी चाहिए तेलुगू आनी चाहिए अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए बताओ ना किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी इसलिए नापास होते हैं बंद करो इस अंग्रेजी को कोई नापास नहीं होगा कोई फेल नहीं होगा विषय पढ़ाओ ना विषय का ज्ञान दो गणित का ज्ञान दो भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो रसायन शास्त्र का ज्ञान दो इंजीनियरिंग सिखाओ मेटल सिखाओ केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ कुछ भी सिखाओ विषय सिखाओ ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए और भाषा भी मूर्खों की है कुछ दम नहीं है उसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है बिल्कुल नहीं दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा अमेरिका फिर ब्रिटेन फिर स्कॉटलैंड फिर आयरलैंड फिर भारत फिर पाकिस्तान फिर बांग्लादेश इन्हीं देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के बाकी कहीं नहीं है फ्रांस में फ्रेंच है जर्मनी में जर्मन है रूस में रशियन है जापान Japan में जैपनीज है चीन में चाइनीज है डेनमार्क में डेनिश है नीदरलैंड में डच है सब देशों की अपनी भाषाएं कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता बात भी नहीं करता और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते है? उन्होंने कहा क्यों सीखना मूर्खों की भाषा है और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है फिर भी हम उसको चिपकके पकड़ के रखे हो दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में पीऊटी पुट ब्यूटी बुट ब्यूटी बट प्यूटी पट सीयूटी कट है ब्यूटी बट है तो प्यूटी पट होना चाहिए कि नहीं और अगर प्यूटी पुट है तो ब्यूटी बुट सी टी कु होना चाहिए कुछ और छोर नहीं है इतनी मूर्खता की भाषा अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है एक जगह सीएच होता है का और एक जगह सीएच होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है, है केमिस्ट्री सीएचई एमआईएस टी आर वाई केमिस्ट्री ठीक है तो चोपड़ा सीएचओ पीए आर ए चोपड़ा तो यहां कोपड़ा होना चाहिए और अगर सीएचओ पीएआरए चोपड़ा है तो उधर चेमिस्ट्री होना चाहिए सीएचई एमआईएसटीआर वाई और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो ये क्या चक्कर है वो कहते पता नहीं अब है तो हम कर रहे हैं मूर्खों की भाषा ऐसी होती है अंग्रेजी जो है ना बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत रद्दी भाषा है इसके पास शब्द नहीं है अपने पांचवी शताब्दी में तो ये भाषा बनी आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से हजार बारह साल पूरा पांचवीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई फ्रेंच से उधार लिया जर्मन से लिया लैटिन से लिया इससे लिया कुछ हिंदी से लिया खिचड़ी बना दिया शब्द नहीं है उनके पास इतनी गरीब भाषा है ये जो दुनिया में कहीं नहीं है इनके पास ले दे के एक ही शब्द है अंकल काका मामा मौसा फूफा काका काका का, का, मामा का मामा मौसा का मौसा सब एक ही है अंकल शब्द ही नहीं है और ले दे के एक शब्द है आंटी काकी भी है मामी भी है मौसी भी है सब आंटी ये भारत में तो नहीं होता हमारे यहां तो जितने भी रिश्ते हैं हर एक के लिए अलग शब्द है इनके पास शब्द ही नहीं और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं समझ में नहीं आते फादर इन लॉ कौन सा इधर वाला इधर वाला कौन सा फादर मदर इन लॉ कौन सी इधर वाली की इधर वाली मूर्खताओं की भाषा अच्छा मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है ठीक है आप एक मिनट में पता लगा लेंगे साला है या मने उसकी बहन का भाई है ठीक है अगर मैं कहूं कि यह उसका जीजा है इमीडिएट में पता लगा लेंगे अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है ब्रदर इन लॉ अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है, है मूर्खों की भाषा के में? अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया ना हम अंग्रेज हो पाए ना भारतीय रह आधे अंग्रेज आधे भारतीय वो कैसे है किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल माताजी का नाम गायत्री देवी बेटे का नाम टिंकू अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है टिंकू अंग्रेजी की वेब्सर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप टिंकू बोल बोल के टिंकू बना रहे क्या मूर्खता के नाम रखे कैसे कैसे नाम रखते हैं डब्लू, बबलू पिंकू टिंकू बबली डबली ट्विंकल डिंपल क्या मूर्खता कुछ नामों की कमी है अपने संस्कृत में मराठी में हिंदी में क्यों आप ये फालतू अंग्रेजी ना और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूँ भोजन आदि करने के लिए क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता ठहरता भी होटल में नहीं किसी के घर में ठहरता हूं खाता भी घर में हूं तो अक्सर घरों में जाता रहता हूं तो वहां अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती है अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया ये हमारा बेटा मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छा ये बहुत होशियार है मैंने कहा अच्छा ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता है मैंने कहा अच्छा सुनवाओ जरा तो उन्होंने कहा बेटे पोइम सुनाओ अंकल को मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं कहने लगे फिर क्या है मैंने कहा काका बना लो मामा बना लो कुछ बना लो अंकल तो नहीं जो सुविधा है बना लो मामा बना लो काका बना लो कुछ कर लो तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया रेन रेन गो अवे कम अगेन डे लिटिल बच्चों को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का नहीं मालूम क्यों सीखा मम्मा ने सिखाया मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है नहीं मालूम क्यों सिखाया उसकी टीचर ने सिखाया टीचर को फोन लगाया आपको अर्थ मालूम है इस कविता का नहीं मालूम किसने सिखाया हमारे टीचर ने सिखाया अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं रेन रेन गो कम अगेन फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाए भगवान ने सुन ली तो भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा यहाँ बारिश होगी नहीं और 60 टक्का शेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है वहां अगर बारिश नहीं होगी आप भूखे मरेंगे मैं भूखा मरूंगा शेत करी भूखा मरेगा तो भारत में इस कविता की गरज क्या जरूरत की ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता इसकी फिर उसकी आई बच्चे की आई ने फिर कौन सी कविता सिखाऊ तो मैंने कहा कविता सिखाओ येरे ये, ये पाऊसा तुला दे तो पैसा पैसा झाला फोटा पाऊला मोटा ये कविता सिखाओ क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है आत्मा क्यों है जिस देश में 60 टक्का शेती पाऊस आधारित है उस देश में पाऊस को बुलाने की ही कविता हो सकती है भगाने की कैसे हो सकती है तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए बारिश बारिश तुम जल्दी आओ बार बार आओ मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ ये भारत की कविता है अंग्रेजों की कविता रेन रेन कविता भी जो होती है ना वो अपनी जरूरत अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनी परंपरा से निकलती है अंग्रेजों की संस्कृति अंग्रेजों की सभ्यता उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है यूरोप में बारिश कभी भी आती है वहां के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते कभी भी मौसम खराब हो जाता है इसलिए वो कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे हमारे यहां तो बारिश साल में सिर्फ तीन महीने आती है और उसका दिन फिक्स है इस दिन से लेकर इस दिन तक तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर बोलकर वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्योंकि जरूरत है हमारी महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं वो जरूरत है तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता संस्कृति परंपरा में से लेंगे अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए आप भाषा को छोड़िए अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा अपनी है अपनी जिंदगी से निकालिए इसको और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं वो अंग्रेजी में बात करते मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हो राजीव दीक्षित She is my मिसिज मैं पूछता हूं really she is your मिसेज <laughs> तब वो थोड़े परेशान होते वो पूछते आप क्या बोल रहे हैं मैं पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसेज है तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है मिसेज शब्द का अर्थ क्या है England में और Europe में एक बड़ी खराब परंपरा है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में लेकिन मैं बताना चाहता हूं परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता अभी शादी की दो दिन बाद तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते बार बार एक दूसरे को बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं शर्ट बदलते हैं वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहां कॉमन है कोई पति पत्नी है अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे एक महिला कम से कम दस पंद्रह पुरुषों के साथ सोएगी रात को एक पुरुष दस पंद्रह महिलाओं के साथ रात को सोएगा ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा अब इसमें होता क्या है पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है तो पत्नी और पति तो एक एक है लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेज होते हैं मिसेस का माने होता है धर्मपत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सके वो सब मिसेस होती है और यहां अच्छी खासी धर्मपत्नी को हम मिसेस बनाने में लगे हुए हैं हो शी इज माई मिसेज तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस और मिस्टर इसका उल्टा है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेस नहीं है और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए श्रीमती श्री माने लक्ष्मी मती माने बुद्धि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ वो श्रीमती वो मिसेस नहीं आप मत बोलिए ये शब्द का मिस्टर भी मत बोलिए और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम मैडम जानते कौन होती है यूरोप में जो वैश्या घर होते हैं उन घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल इतना दिमाग खराब है मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए नहीं तो बहुत मुश्किल आती है क्यों फालतू में हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं या हिंदी में शब्द ना हो या संस्कृत में ना हो दुनिया के सबसे ज्यादा सब शब्द तो संस्कृत में जो भाषा में धातुरूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातुरूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है फ्रेंच में धातुरूप अलग है शब्द रूप अलग है जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा आपने ये फ्रेंच बनाई कहां से शब्द रूप अलग धातुरूप अलग उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करती तो फ्रेंच संस्कृत से निकली जर्मन संस्कृत में से निकली तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर जो सारी भाषाओं की मां है और उसको सीखें, तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है अगर उसको पढ़ना हो ऋग्वेद पढ़ना हो यथर्वेद पढ़ना हो सामववेद पढ़ना हो यजुर्वेद पढ़ना हो उपनिषद पढ़ने हो सांग उपनिषद पढ़ना हो छांदों कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें मातृभाषा को सीखें राष्ट्रभाषा को सीखें यह विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें हम इस देश में एक कानून बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी और यह कानून होगा वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा की कंपल्शन माने उसका होना यह खत्म कर देंगे अंग्रेजी भाषा नहीं है भी सरकारी नौकरी मिले आपको महाराष्ट्र में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मराठी आनी ही चाहिए आपको अगर कर्नाटक में सरकारी नौकरी चाहिए तो कन्नड़ आनी ही चाहिए तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहिए तो तमिल आनी चाहिए आंध्र में सरकारी नौकरी चाहिए तो तेलुगू आनी चाहिए उत्तर भारत में सरकारी नौकरी चाहिए हिंदी आनी चाहिए ये कानून हम बनाएंगे और इस कानून के थोड़े थोड़े उपकानून ऐसे बनेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने जाए वादी या प्रतिवादी वो मातृभाषा में सुना जाना चाहिए और उसमें बहस होनी चाहिए अभी सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में होते हैं ना वादी जानता है ना प्रतिवादी जानता है वकील जानता है जज जानता घोटाला उसी में होता है जिसको न्याय चाहिए उसको अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी में मुकदमा चल रहा है वो तो बेचारा चुपचाप देखता रहता है जब फैसला आता है वकील अपने तरह से समझाता है, जज अपने तरह से समझाता है, और इस देश में यह कानून होगा कि जो जज महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में या आंध्रा में उनको स्थानीय भाषा में ही फैसला देना है और अगर नहीं आती उनको स्थानीय भाषा तो वो जज नहीं हो सकते इस देश में कुछ भी हो जब स्थानीय भाषा में न्याय मिले स्थानीय भाषा में शिक्षा मिले हमारे सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे मराठी में मेडिकल पढ़ेंगे मराठी में चार्ट अकाउंटेंसी पढ़ेंगे मराठी में एमबीए पढ़ेंगे मराठी में आप बोलेंगे कैसे संभव है 10-11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की आपको मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश है डेनमार्क जिसकी 30 लाख की आबादी है मात्र तीस लाख उन्होंने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में रखे हुए हैं डेनमार्क की भाषा है डेनिश तीस लाख की आबादी में सब इंजीनियरिंग कॉलेज डैन में चलते हैं मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं इतना छोटा देश अगर अपनी भाषा में इंजीनियरिंग सिखा सकता है तो 11 करोड़ का महाराष्ट्र अपनी भाषा में इंजीनियरिंग क्यों नहीं सिखा सकता आसानी से हो सकता है भाषांतर करना है पाठ्यक्रम बदलना है। और मराठी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है इसलिए भाषांतर करना बहुत आसान और मराठी से ज्यादा हिंदी में शब्द है और उससे ज्यादा संस्कृत में शब्द है माने हमारी भाषाओं के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है हम बहुत आसानी से भाषांतर कर सकते और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है किसी भी विद्यार्थी को जब आप अंग्रेजी में बात पढ़ाते हैं उसको याद करने में छह गुना ज्यादा समय बर्बाद होता है आप उसको मराठी में सिखाइए कुछ भी वो दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट दस मिनट पचास मिनट एक घंटे में याद कर लेगा फिर वो अंग्रेजी में सिखाइए छह महीना लगेगा और याद नहीं कर पाएगा रटेगा पोपट की तरह से तोते की तरह और रटा हुआ क्लासरूम में जाके वॉमिटिंग करेगा उगल देगा और बस नंबर आने के बाद दूसरे दिन भूल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है उसको याद ही नहीं रहे क्या फायदा ऐसा पढ़ने? मैंने एक दिन ईमानदारी से पूरा कैलकुलेशन किया हिसाब निकाला कि जिस इंजीनियरिंग को पांच साल में हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी में उसी को मराठी में दो साल में पूरा पढ़ा सकते हैं पूरा इंजीनियरिंग दो साल जिस मेडिकल साइंस को साढ़े छ साल में हम पढ़ाते हैं मराठी में उसको तीन साल में पढ़ा सकते हैं एमबीए की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में जो हम पढ़ाते हैं दो साल में मराठी में चार महीने में होता है, पूरा कोर्स माने हम विद्यार्थियों का कितना बोझा कम कर सकते हैं अगर मातृभाषा में वो पढ़े और सबसे बड़ी बात है जिंदगी की वो हमेशा याद रखिये आप कि व्यक्ति जो सोचता है चिंतन कर सकता है विचार कर सकता है वो मातृभाषा में ही संभव होता है विदेशी भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते विचार नहीं कर सकते भाषांतर कर सकते चिंतन नहीं होता विचार नहीं होता वो मातृभाषा में होता क्योंकि मां की भाषा है ना इसलिए वो सबसे नजदीक होती है और मातृभाषा में किसी चीज को जितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी विदेशी भाषा में नहीं कह सकते तो जो सहज है सरल है आसान है हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है हमारी आई के साथ हमारे परिवार से जुड़ी है वो भाषा को प्रमुख भाषा बनाना ये हम चाहते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था हम चाहते हैं कानून व्यवस्था में भी मातृभाषा चले प्रशासन में भी मातृभाषा हो संसद में हरेक नेता को बात करनी हो हिंदी में बोले मराठी में बोले नहीं तो संस्कृत में बोले तमिल तेलुगू कन्नड़ में बोले उसका भाषांतर किया जा सकता अंग्रेजी में बोले ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान पुड़ारी आता है हमसे वोट मांगता है मराठी में और फिर संसद में जाके अंग्रेजी बकना शुरू कर देता है लोगों से मराठी में वोट लिया और संसद में जाके अंग्रेजी में बात किया इसका माने तुमने जिनका वोट लिया उनका अपमान किया ऐसे पुडारी को हम चुन के क्यों भेजेंगे संसद जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं और भाषा के सम्मान के साथ सारा सम्मान जुड़ा हुआ है यह अंग्रेजी है ना तो इस अंग्रेजी की भाषा अकेली हमारे ऊपर हावी नहीं है अंग्रेजियत पूरी हावी है इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पता है हमने हमारी भूषा भी छोड़ दी है अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी भूषा भी इस्तेमाल करते हैं टाई लगाते हैं कोट पहनते हैं थ्री पीस सूट पहनते हैं भयंकर गर्मी में पचास डिग्री तापमान है इसका कानून बदला जाए व्यवस्था बदली जाए नियम बदले जाए नीतियां बदली जाए और इस देश का आम आदमी पुलिस के अत्याचार से ना मरे पुलिस के असहयोग से ना मरे आम आदमी इस देश के पुलिस की बर्बरता से ना मरे आम आदमी को मरना है तो अपने समय को अपने जीवन को पूरा करता हुआ मरे तब तो हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुआ है भारत स्वतंत्र हुआ है नहीं तो यह कहने का हमें कोई अधिकार मैं फिर वही बात कहता हूं कि लालाजी की मृत्यु जिस कानून के कारण हुई भगत सिंह को जो कानून के कारण फांसी हुई वो कानून अगर 2009 में भी चल रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है अफसोस की बात है स्वतंत्रता आई नहीं है आजादी मिली नहीं। बस इतना ही हुआ है सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अंग्रेजों की सरकार की सत्ता और काले अंग्रेजों की सरकार की सत्ता बस इतना ही परिवर्तन हुआ है गोरे अंग्रेज अपनी सत्ता काले अंग्रेजों को सौंपकर चले गए हैं और काले अंग्रेज इस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे और एक उदाहरण देता हूं आपको अंग्रेजों का एक अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी थोड़ा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो डलहौजी के बारे में आप सब जान जाएंगे डलहौजी सबसे ज्यादा अत्याचारी निरंकुश संवेदन शून्य अंग्रेज अधिकारी था क्या किया उसने एक कानून बनाया इस देश में उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट हिंदी में अगर कहें तो भूमि के अधिग्रहण का कानून जमीन को छीनने का कानून जमीन को हड़प लेने का कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट एक कानून डलहौजी ने बनाया पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने जब यह कानून बना दिया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया तो इसका एक ही परिणाम निकला करोड़ों भारतवासी भारत में भूमिहीन हो गए लैंडलेस हो गए कैसे डलहौजी ने वो कानून बना के भारत के गांव गांव में प्रवास करना शुरू किया और उसकी सरकार के अधिकारियों ने प्रवास करना शुरू किया डलहौजी खुद लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैं गांव गांव जाता था हजारों किसानों की मीटिंग बुलाता एक एक मीटिंग में पच्चीस किसान आते थे उन सब किसानों को पूछा जाता था कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन के कागज हैं क्या जो ये सिद्ध करें कि ये जमीन तुम्हारी है कोई किसान को ये पूछा जाए आज से डेढ़ सौ साल पहले कि जमीन के कागज हैं आपके पास जो ये सिद्ध करें कि जमीन तुम्हारी है तो किसी किसान के पास कागज नहीं होते थे क्यों कागज बनाकर जमीन को हस्तांतरण करना इस देश की परंपरा नहीं है इस देश में जमीन का हस्तांतरण करने की जो परंपरा है वो ये है कि मेरे पिता ने अपनी जमीन मुझे दे दी मैंने मेरी जमीन अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दी उसने अपनी जमीन उससे आने वाली पीढ़ी को दे दी तो परंपरा से ये जमीन का हस्तांतरण इस देश में होता रहा हजारों साल से डलहौजी ने कहा कि यह नहीं माना जाएगा कागज होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि ये जमीन तुम्हारी है और उस पर सरकार की मोहर होनी चाहिए अब किसी भी किसान के पास कागज नहीं और किसी भी किसान के पास मोहर नहीं अंग्रेजी सरकार की तो इसी आधार पर डलहौजी किसानों से ज़मीनें छीन लेता था और वो कहता था ये जमीन तुम्हारी नहीं है ये अंग्रेज सरकार की जमीन है कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट और उसकी कार्यवाही इस तरह से हुआ करती थी तो डलहौजी कहता है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने मिलकर दस करोड़ किसानों से जमीने छीनी दस करोड़ किसानों से ज़मीनें छीनी दलहोजी अपनी डायरी में लिख रहा है कि ये कानून भारत में लागू होने से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो भूमिहीन हो लैंडलेस हो मैंने ये कानून बनाया और ज़मीनें छीनी उसके बाद भारत के किसान भूमिहीन हुए लैंडलेस हुए तो दस करोड़ किसानों को जिस दलहोजी ने भूमिहीन बना दिया और जिस कानून के आधार पर उसने किसानों से ज़मीनें छीनी वो कानून आजादी के तिरसठवें साल में आज भी इस देश में चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है लैंड एक्विजीशन एक्ट उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोई संशोधन नहीं हुआ बस परिवर्तन इतना ही है कि अंग्रेजों की सरकार जो ज़मीनें किसानों से छीनती थी, थी अब भारत की सरकार वो जमीने किसानों से छीन लेती हजारों एकड़ जमीनें छीन लेती आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके एसई जेड जेड में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों से छीली गई है जबरदस्ती इसी कानून के आधार पर लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों ने व्यवस्था ये बनाई थी कि भारत के किसानों से जब जमीने छीनी जाए तो कोई भी भारतीय किसान अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा ना कर सके तो लैंड एक्यूजिशन एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते ये व्यवस्था अंग्रेजों ने की हुई थी तो अंग्रेजों के जमाने के किसानों की ज़मीनें जाती थी तो अंग्रेजों की अदालत भी उस मुकदमे को सुनती नहीं थी आजादी के बासठ तिरसठ साल के बाद भारत में भी यही है जिन जिन किसानों की ज़मीनें छीनी जाती है उनकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता हाई कोर्ट नहीं करता किसानों को झक मार के जमीन देनी ही पड़ती सरकार जब जमीन छीनती है किसानों से तो उसकी कीमत लगाती है पंद्रह पैसे स्क्वायर फिट पचास पैसे स्क्वायर फिट एक रुपये स्क्वायर फिट फिर वही जमीन को सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है तो उसकी कीमत हो जाती है पंद्रह सौ स्क्वायर फिट किसान से जमीन छीनी जाती है पंद्रह पैसे स्क्वायर फिट वो जमीन कंपनियों को बेची जाती है पंद्रह सौ स्क्वायर फिट और सरकार किसान और कंपनी के बीच में एजेंट की तरह से काम करती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था तब मैं हम सब अपने आप से पूछते हैं देश आजाद हुआ है क्या कोई स्वतंत्रता इस देश को मिली है अंग्रेजों के जमाने में लैंड एक्विजिशन एक्ट था अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही कानून चल रहा है हमें लगता है कि आजादी अधूरी है वो पूरी नहीं है स्वतंत्रता तो आई नहीं है आजादी भी अधूरी है। और एक उदाहरण देता हूं आपको अंग्रेजों की सरकार ने भारतवासियों से पैसे छीनने के लिए धन संपत्ति छीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक घटना सुनाता हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों पर आधारित है 1857 में जब इस देश में क्रांति हुई पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं तीन महीने में भारत की पूरी धरती भारत की पूरी भूमि अंग्रेज विहीन हो गए थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था 1857। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ नाम के एक शहर से उत्तर भारत और लोगों में इतना गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ के लोगों ने अंग्रेजों के घर जला दिए थे मेरठ शहर में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था और जो घर से निकलकर भागा उसकी गर्दन काट दी थी लोगों ने और वो चाकू जो भाजी काटने वाला उससे गर्दन काटे इतना गुस्सा लोगों में था और मेरठ में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शुरू हो गई ये क्रांति 11 मई को पांच दिन में दिल्ली में हजारों अंग्रेजों का कतले आम हो गया फिर बरेली में फिर शाहजापुर में फिर अलीगढ़ में फिर आगरा में भारत के ऐसे साढ़े शहरों में ये क्रांति हुई थी सतारा में और कोल्हापुर में पूरे भारत में कर्नाटक में आंध्रा में तमिलनाडु में भारत का कोई स्थान बचा नहीं था जहां यह क्रांति ना हुई, हुई। उस क्रांति में तीन लाख चौसठ हजार अंग्रेज मारे गए थे भारत के लोगों ने उनको मार डाला उन भारतवासियों ने मार डाला था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे घबराते थे उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था जो चीटी को भी मारते नहीं जो जानवरों को भी मारते नहीं जीव जंतुओं को मारते नहीं वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया अंग्रेज बच नहीं पाए मारे गए दो तीन अंग्रेज बच गए उस क्रांति में और वो भागकर लंदन चले गए तो उनको पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि तुम जिंदा कैसे बचे बाकी तो कोई बच के नहीं आया तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी उसमें हम बच गए भारतवासियों ने यह सोचा कि ये भी हमारे ही जैसा काला आदमी है इसलिए छोड़ दिया हमको तो दो तीन अंग्रेज छूटकर भाग गए उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ तो उन्होंने विस्तार से बताया कि तीन से ज्यादा स्थानों पर भारत में ये क्रांति हुई साढ़े करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया हसी का इस्तेमाल किया चाकू का इस्तेमाल किया बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ और यह पूरी क्रांति सशस्त्र क्रांति थी हिंसक क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को कल्पना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया ये पहला कारण और अंग्रेजों ने कितनी लूट मार की है इस देश में उसका अंदाजा लगाना चाहे तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूं आपको एक अंग्रेज था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव वो बंगाल में आया था सत्रह में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था आप जानते हैं मीर जाफर की मदद से और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनका धन लंदन लेके गया था सात साल उसने कलकत्ता को लूटा था तो रॉबर्ट क्लाइव को यह पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए तो उसने कहा भारत से नहीं लूट कर लाया भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो एक हजार साल लगेंगे इतना धन और संपत्ति भारत में है मैं तो भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाए तुम तो उसने कहा सोने के कुछ सिक्के चांदी के कुछ सिक्के हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक ये सब लूट के लाया कितना लेके आए तो उसने कहा मालूम नहीं है कितना लेके आए फिर भी अंदाजा बताओ तो उसने कहा मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए तो रफ एस्टिमेट बताओ कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े 900 शिप्स किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट नाव की बात कर रहे हो या जहाज की उसने कहा शिप की बात कर रहा नाव में नहीं भर के लाया जहाज में भर के लाया तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ कितना बड़ा जहाज कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है ऐसे 900 सौ जहाज भरके में संपत्ति लाए सत्तर मीट्रिक टन का माने होता है सत्तर किलोग्राम एक मीट्रिक टन में हजार किलोमीटर तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा उसके बाद वॉरिन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को फिर उसके बाद करजन ने लूटा फिर लिलित गो ने लूटा फिर वेविल ने लूटा फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा फिर विलियम बेंटिंग ने लूटा और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंट बेटन था तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंट बेटन तक चौरासी गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के और हर एक ने लूटा किसी ने 900 जहाज भर के किसी ने 700 जहाज भर के किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50 जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को और यह लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिकारी देश बन गया अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले पंद्रह साल में दस्तावेजों के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग तीन लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है एक पंचवार्षिक योजना जो पांच साल चलती है और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में वो सब ले गए यहां उसमें हमारा खजाना खाली हो गया हम कंगाल हो गए गरीब हो गए वरना अंग्रेजों के पहले तो यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश था सबसे श्रीमंत देश था अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के सर्वे जिसको आप कहते उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33 प्रतिशत माल अकेले भारत बेचता था पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका तैतालीस प्रतिशत उत्पादन अकेले भारत में होता था और पूरी दुनिया में जो कुल आमंदनी होती थी उसका सत्ताईस प्रतिशत अकेले भारत की होती थी कोई भी देश भारत के कंपटीशन में नहीं था उस समय चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था लेकिन वो बहुत नीचे था अब दुनिया के बाजार में 27 प्रतिशत निर्यात करने सॉरी 33 प्रतिशत निर्यात करने वाला देश दुनिया की कुल आमंदनी का 27 प्रतिशत अर्जित करने वाला देश दुनिया के कुल उत्पादन का तैतालीस उत्पादन करने वाला देश तो सोने की चिड़िया ही हो सकता और इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया तीन हजार साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे तीन हजार साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे हमारा कपड़ा बिकता था हमारा लोहा बिकता था हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे छत्तीस तरह की वस्तुएं थी जिनका निर्यात इस देश से होता था हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे भारत में मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था सूरत में बनता था मालवा में बनता था दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के आसपास बनता था वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था तब वो कपड़ा बिकता था कारण क्या था हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे मोनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से अभी कपड़ा बिकता है मीटर से एक मीटर दो मीटर पांच मीटर 300 साल बिकता था आधा किलो एक किलो दो किलो पांच किलो और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था अब 3000 साल कपड़ा बेच बेचकर हम सोना कमाते रहे इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा हम लोहा बेचते थे सारी दुनिया के देश हमसे लोहा खरीदते थे आपको सुनकर हैरानी होगी स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में विकसित हुई दसवीं शताब्दी कोई स्टील बनाना नहीं जानता तो दुनिया में हमने सबसे पहले स्टील बनाया और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों को ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सारी कंपनियां पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे और भारत का स्टील खरीद जब वो जहाज बनाया करते थे एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज दोनों भारत में आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है तो यहां से कुछ स्टील वो खरीद के ले गए और उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उससे अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया उन्होंने दो बातें कही उन्होंने कहा भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यह रस्ट फ्री है इसमें जंग नहीं लगता कितने भी पानी में डाल के रखो और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये क्वालिटी में बहुत ऊंचा है और तीसरी है कि ये सस्ता बहुत है तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से स्टील खरीदते थे, थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज वो बनाते थे पानी का वो जहाज कम से कम पैंसठ से सत्तर साल चलता था और अंग्रेजी स्टील से जो जहाज बनाया जाता था वो पंद्रह साल में ही टूट जाया कर ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे और उस जहाज को रिपेयरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल 70 साल पिचहत्तर साल बिना जंग के काम करते थे इस क्वालिटी का स्टील बनता था इस क्वालिटी के जहाज बनते और सारी दुनिया में ये बिकते थे उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था हम लोहा बेचते थे और सोना लेके आते थे कपड़ा बेचते थे सोना लेके आते थे ईंटें बनती हैं इस देश में पतली ईंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए हैं भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईट के हैं जिनकी उम्र 500 से हजार वर्ष है वो किले में कहीं क्रैक नहीं है क्योंकि ईंट और जो कैल्शियम है चूना है उसके उपयोग से बनाए गए हैं सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती चूने की क्वालिटी इतनी अच्छी चूना हम बनाते थे ईंट बनाते थे उसे बेचते थे ऐसी 36 तरह की चीजें हम बना के बेचते थे सब चीजों के बदले में सोना मिलता था क्योंकि उस समय एक्सचेंज जो होता था वस्तुओं का वो सोने से ही होता था इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना शरीर पर लादा घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है इस देश में सोने के मंदिर हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो तेरह हजार से ज्यादा थे जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि तेरह सो सोने के मंदिर है भारत और एक एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरुवायर का मंदिर केरल में फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर तंजौर के मंदिर फिर उसके बाद हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर ऐसे हिंदुस्तान में तेरह हजार से ज्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदन ले जाना पड़े तो हजार साल लगे इतना धन संपत्ति इस देश में था एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था मैकोले टीबी मैकोले जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा। उस मैकोले का एक भाषण का एक वाक्य सुनाता हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक भाषण दे रहा है 2 फरवरी 1835 को और वो बोल रहा है आई है इंडिया मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह में भारत में घूम लिया और वो कहता है कि आई हैव स्पेंड 17 इन कंटिन्यूस इन इंडिया वो कहता है सत्रह साल में भारत में रहा पूरा भारत मैंने घूमा और घूमने के बाद वो कहता है आई हैव नॉट सीन अंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड thief इन दिस कंट्री वो कहता है सारे भारत को घूमा मैंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सत्रह साल घूमा एक भी आदमी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो और चोर हो क्यों वो कहता है सच वेल्थ आई हैीन इन दिस कंट्री इंडिया वो कहता है इतना धन और इतनी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है कि कोई व्यक्ति इस देश में भिखारी हो ही नहीं सकता और चोरी कर ही नहीं सकता चोरी कौन करेगा जिसके पास संपत्ति नहीं भिकारी कौन होगा जिसके पास धन नहीं है वो कहता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन और संपत्ति ना हो इसलिए कोई चोर नहीं है कोई भिकारी है। और अपने भाषण में वो कहता है कि भारत के सत्रह साल के प्रवास में मैंने एक भी घर नहीं देखा जहां ताला कोई लगाता और ताला नहीं लगाते उसके पीछे कारण क्या है चोरी का किसी को डर ही नहीं है और चोरी का डर क्यों नहीं है क्योंकि चोर नहीं है इस देश में फिर वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति है एक एक घर में मैं कभी जाता हूं तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर होता है गेहूं का ढेर होता है एक एक घर में इतना सोना एक एक घर में इतने सोने के सिक्के वो कहता है इस देश को हम कभी भी गुलाम नहीं बना सकते क्यों क्योंकि इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा पैसे वाला ये देश है इसलिए इस देश को अगर गुलाम बनाना है तो लूटना पड़ेगा पहले इस देश की संपत्ति को लेके जाना पड़ेगा लंदन जब ये देश गरीब होगा तभी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा अन्यथा नहीं नहीं उसका लंबा भाषण है ये भाषण बताता है कि कितना पैसे वाला कितना संपत्ति वाला कितना समृद्धशाली देश था फिर यही भाषण बताता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूट मचाई इस देश की जो आज दुनिया का सबसे गरीब देश हो गया तो इस लूट के खिलाफ भारतवासियों का विद्रोह हुआ था 1857 में और भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार भगाने की कसम खाई हुई थी और वो कसम उन्होंने पूरी की थी 10 मई से विद्रोह शुरू हुआ 1 सितंबर 1857 तक सारे अंग्रेज इस देश में मारे गए एक भी जिंदा नहीं बचा यूनियन जैक उनका हर जगह से उतर गया और हर जगह भारत के राजाओं के रियासतों के झंडे उस समय फहराने लगे उस समय तिरंगा झंडा नहीं होता था इस देश में हर राज्य के अपने अपने झंडे हुआ करते थे सतारा राज्य का अपना झंडा था ये कोल्लापुर रियासत थी इसका अपना झंडा था पुणे रियासत का अपना झंडा था सभी राज्यों के झंडे इस देश में थे यूनियन जय खत्म हो चुका था उस स्थिति में अंग्रेजों ने जब बहस की ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये कहा कि हमें भारत में फिर से जाना है और भारत को फिर से लूटना है तो कैसे संभव है तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे तो उन्होंने कहा यह एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा भारत की कुछ रियासतें अगर अंग्रेजों की मदद करें तभी अंग्रेज दोबारा भारत में जा सकते हैं। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं कौन कौन सी रियासतें हैं है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं तो अंग्रेजों की संसद में एक सूची बनाई गई उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहला नाम आया और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि यह तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए हम इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पे जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे ज्यादा सिंधिया परिवार पे भरोसा कर सकते हैं इस परिवार की हमें जरूर मदद मिलेगी हमें भारत वापस चलना चाहिए दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले पटियाला राजघराना आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आपने सुना है जो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा वो उसी राजघराने का है पटियाला राजघा दूसरा नाम उनका आया तीसरा नाम आया जींद के एक राजा का हरियाणा में एक रियासत हुआ करती थी जींद वहां के राजा का नाम था चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का सालार जंग का ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे, इनके नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज हैं, बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई वो चिट्ठी की कॉपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग्रेजों की मदद की है अब फिर हमारी मदद कीजिए हम भारत को फिर से आना चाहते हैं लूटने के लिए गुलाम बनाने के लिए तो इन परिवारों की तरफ से जो चिट्ठियां गई वो बहुत ही शर्मनाक है सिंधिया परिवार से चिट्ठी गई उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके आप बिल्कुल शक मत करिए आप वापस आइए इस देश हम आपको अपनी सेना देंगे पैसे देंगे आपको जो चाहिए वो मदद करे ये जो हैदराबाद का निजाम था इसने चिट्ठी भेजी उसने कहा मेरी पूरी सेना आपके लिए है मेरा पूरा खजाना आपके लिए जीन के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको नौछावर कर दूंगा तो ऐसे बीस पच्चीस राजघराने इस देश में निकले जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई और उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा इस देश में आई और दोबारा फिर इस देश के क्रांतिकारियों को उन्होंने कत्ले किया भारत के कुछ राजाओं की सेना की मदद से और वो कत्लेआम करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया उन्होंने और दूसरी बार जब राज्य स्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था अंग्रेज सरकार का राज्य स्थापित किया उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला ईस्ट इंडिया का उसके बाद अंग्रेजी सरकार की स्थापना हो गई इस देश में और जब अंग्रेज सरकार फिर से बन गई इस देश में तब बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब हमें भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे क्यों तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी लूटना तो आपको है इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिल्लाओगे कानून बन गया वो तो कानून का पालन हो रहा है भले आपकी जेब कटे उसमें तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 सौ कोटी रुपए खर्च हुए 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति में। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया व्यापारियों ने दिया किसानों ने दिया कारीगरों ने दिया ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाए और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए सारे पैसे उनके हाथ से छीन तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट और अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में तो रकम कितनी छीननी है धन कितना छीनना है तो अंग्रेजों ने कहा 97 परसेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया माने कोई हिन्दुस्तानी सौ रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से तो उसमें से सत्तानवे रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है माने उसके पास सिर्फ तीन रुपए बचेंगे फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा उत्पादन करेगा तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और ये अंग्रेजों ने लगाई साढ़े तीन सौ प्रतिशत सौ रुपए का सामान पैदा करो तो तीन सौ पचास रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रीय बिक्री कर वो 180 प्रतिशत से ढाई प्रतिशत होता था फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा बेचेगा तो टैक्स देगा बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा फिर टैक्स लेना उसे तो वो टैक्स क्या क्या है अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना जिस गांव में सामान बनाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेना ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून लाद दिए इसके उद्देश्य क्या था एक ही उद्देश्य भारतवासियों से पैसे छीनने हैं भारतवासियों से धन छीनना है संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है जब ये कानून लागू हो गए इंडियन इनकम टैक्स आ गया सेंट्रल एक्साइज आ गया सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया रोड टैक्स आ गया टोल टैक्स आ गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स आ गया बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश और उस लूट का दुष्परिणाम यह निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए क्योंकि किसी उद्योग पर आप साढ़े तीन परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान। फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे फिर इनकम टैक्स ले लोगे फिर रोड टैक्स ले लोगे फिर टोल टैक्स ले लोगे अल्टीमेटली दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गई तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया निर्यात खत्म हुआ तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमंदनी इस देश की घटती गई घटती गई घटती गई आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के दो देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता इतना परिवर्तन हो गया अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज लगाया टोल टैक्स लगाया रोड टैक्स लगाया हाउस टैक्स लगाया कॉरपोरेशन टैक्स लगाया सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए वो विदेशी थे लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है यह उनका घोषित उद्देश्य था वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे अब होना क्या चाहिए था 15 अगस्त तो उन्नीस को आजादी आई तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर वो सब खत्म होने चाहिए थे सब कानून जला देने चाहिए थे लेकिन आजादी के बासठ तिरसठ साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में इनकम टैक्स भी है सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है सेल्स टैक्स भी है बस नाम बदल गया है वैल्यू एडेड टैक्स रोड टैक्स भी है टोल टैक्स भी है कॉरपोरेशन का टैक्स है हाउस टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो तेईस थे काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो चौसठ है सिक्सटी फोर गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विटरलैंड में जमा कर रहे हैं देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया आप सोचिए अंग्रेज लूटे 23 टैक्स लगा के अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के और फिर भी पेट ना भरे सरकार का हर साल एक नया टैक्स हर साल एक नया टैक्स हर साल अंग्रेजों ने कभी जिंदगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स माने सेवा करना भी अब टैक्स भर के पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते आपसे आप गाड़ी खरीदने जाइए चार पहिए की तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे चाहे गाड़ी आप छह महीने चला के उसको तोड़ दें फोड़ दें वो टूट जाए उनको लेना देना नहीं पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे तो एक बार रोड टैक्स ले लिया अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स अलग से लेंगे इतने हरामी और बेईमान है ये काले अंग्रेज हम पैसे देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स के रूप में ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से मुझे अभी पता चला कि कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सैकड़ों करोड़ का जो आप टैक्स देते हैं उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अड़तालीस किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को 233 करोड़ में दो 270 करोड़ में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है ये बनके तैयार हो जाएगी तो आपसे टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है आपके टैक्स के पैसे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास और पैसा आएगा कहां से आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉरपोरेशन को पेट भर जाना चाहिए उनका वो नहीं भर रहा है उस टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है उस सड़क पर आप चलेंगे तो टोल टैक्स अब आपको जिंदगी भर 30 साल के लिए देना पड़ेगा ऐसी लूट मचा रखी है इन काले अंग्रेजों सारे देश में यह लूटमार है टैक्स की और इस लूटमार के तीन दुष्परिणाम हैं सबसे पहला दुष्परिणाम है कि जो चीजें सस्ती होनी चाहिए वो 64 तरह के टैक्स लगने से बहुत महंगी है डायरेक्ट टैक्स तो दो लगे हुए हैं इस देश में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स और बासठ तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए हैं और आपको मालूम है थोड़ा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान हो तो डायरेक्ट टैक्स की जो मार पड़ती है वो किसी अमीर के ऊपर होती है श्रीमंत के ऊपर होती है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार होती है वो गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ती है गरीब मार खाते हैं उसकी इनडायरेक्ट टैक्स की और इस देश में उसके दुष्परिणाम ये हैं, जो चीज आपको एक रुपए में मिलनी चाहिए वो सत्तर रुपए में मिल रही है जो सत्तर रुपए में मिलनी चाहिए वो सात हजार रुपए में मिल रही है ऐसी लूटमछी मेरे हाथ में एक बॉल पेन है ये बाजार से आप खरीदो दस बारह रुपए का मिलेगा ये फैक्ट्री में सिर्फ डेढ़ रुपए का बनता है मेरे हाथ में एक रिस्ट वॉच है आप इसको बाजार से खरीदो पांच सौ साढ़े पांच सौ रुपए की बनेगी मिलेगी ये कारखाना सत्तर रुपए की बनती है आप एक सीमेंट का पैकेट बाजार से खरीदते हैं ना दो सौ छियालीस का फैक्ट्री में वो छिहत्तर रुपये का बनता है एक लीटर पेट्रोल जो आप बाजार से 50 रुपए में खरीदते हैं वो 12 रुपए में तैयार तो होता है एक लीटर डीजल जो आप 35 रुपए में खरीदते हैं वो साढ़े सात आठ रुपए में बनता है एक लीटर केरोसिन जो आप बाजार से 20-25 रुपए में खरीदते हैं वो सात साढ़े सात रुपए का एक लीटर होता है कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हैं बहुत महंगी कीमतों पर उसका सबसे बड़ा हिस्सा है टैक्स और दूसरा बड़ा हिस्सा है कंपनी का प्रॉफिट दोनों मिलकर आपको लूट रहे और ये टैक्स के माध्यम से हम जो धन देते हैं हमारी सरकारों को वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है हम लोगों ने एक बार हिसाब निकाला केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो टैक्स देते हैं वो एक साल में कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए है केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं सवा लाख करोड़ रुपए टैक्स में 31 राज्य हैं इस देश में सभी राज्यों की राज्य सरकारों को हम देते हैं 12 लाख करोड़ रुपए एक साल में और करीब 2 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं 2 से 2.5 लाख करोड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए सालाना हम टैक्स में दे देते हैं अब इतना रकम हम सरकार को टैक्स में दे देते हैं केंद्र को राज्य को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये कितनी बड़ी रकम है अंदाजा है आपको इस बीस लाख करोड़ रुपए को अगर आप टैक्स में ना दें एक मिनट के लिए सोचें सरकार को ना दें, टैक्स में ना दें ये सारी रकम गरीबों में ऐसे ही दान कर दें तो पूरी गरीबी इस देश में एक साल में ही खत्म हो जाती और अगले साल इस रकम को आप बेरोजगारों को दान कर दें तो बेरोजगारी दूसरे साल में खत्म हो जाती फिर इस रकम को तीसरे साल लोगों को दे दें तो इतनी रकम से जो सोना आता है भारत के छह गांव की सड़क सोने से बन जाती है और चौथे साल फिर ये रकम आप दे दें लोगों को तो एक सड़क सोने से बनी उसके ऊपर दूसरी सड़क फिर सोने से हम बना सकते हैं और चार पांच साल के बाद तो मैं सोचने लगा कि क्या करें 20 लाख करोड़ का समझ में नहीं आता मतलब देश का विकास करना 20 लाख करोड़ रुपए सालाना के टैक्स में पांच साल में ही संभव है पांच साल से ज्यादा नहीं लगेगा इस देश को विकास होने गरीबी भुखमरी बेकारी सब दूर हो जाती है लेकिन ये सरकारें बासठ तिरसठ साल से टैक्स लेती जा रही हैं, हमारी न गरीबी दूर कर पा रही हैं, न बेकारी दूर कर पा रही हैं, न पीने का पानी दे पा रही हैं, न चलने को सड़क दे पा रही हैं, न दवाएं हमारे पास है न डॉक्टर हमारे पास है न स्कूल हमारे पास है न स्कूलों में टॉयलेट हमारे पास है मुझे बहुत दर्द होता है ये कहते हुए आजादी के तिरसठ साल में इस देश के साढ़े तीन लाख गांव में पूरा अंधेरा है बिजली नहीं आजादी के तिरसठ साल लगभग ढाई से तीन लाख गांवों में चलने की सड़क नहीं है लगभग तीन लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं है कोई दवा नहीं है पचास करोड़ भारतवासी निरक्षर हैं जिनको हम पढ़ा नहीं सके आजादी के बासठ तिरसठ साल अट्ठारह करोड़ विद्यार्थी इस देश में भर्ती होते हैं पढ़ने के लिए और मात्र एक करोड़ रह जाते हैं सत्रह करोड़ को स्कूल बीच में ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि फीस के पैसे नहीं होते उनके पास इस देश में अठारह करोड़ विद्यार्थियों में से सत्रह करोड़ अगर ड्रॉप आउट हो तो शिक्षा किसको दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते आजादी के तिरसठ साल में इस देश की आधी से ज्यादा माताएं बच्चों को जन्म देने के समय मरने की स्थिति में आ जाती हैं, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होती है क्योंकि खाने के लिए खुराक नहीं मिलती है। और जो माताएं बच्चों को जन्म दे देती हैं उनमें से आधे बच्चे अपनी उम्र के तीसरे महीने में खत्म हो जाते हैं इस देश में वो चौथा महीना अपना जन्मदिन नहीं मना पाते इस देश में बनवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को लकड़ियां चुन चुन के खाना पड़ता है पेट की भूख मिटाने के लिए और जहरीली लकड़ियां हो तो उनको मर जाना पड़ता है इस देश में ऐसे समाचार रोज हम सुनते क्या हुआ आजादी के बाद हम 20 लाख करोड़ का हर साल टैक्स भरे और देश का विकास ना हो क्या क्या हो रहा है जा कहा रहा है पैसा बहुत दिन हम लोग इस उलझन में थे कि हम 20 लाख करोड़ सालाना टैक्स भरते हैं फिर हमारा पैसा जाता कहां हम तो सरकार को ईमानदारी से दे देते इस देश के एक प्रधानमंत्री ने इसका रहस्य उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए जब मैं पैसा भेजता हूं टैक्स का तो एक रुपए में से सिर्फ पंद्रह पैसा ही पहुंचता है उसके पास पिचासी पैसा लुट जाता है हम खा जाते हैं नेता और अधिकारी मिलकर और ये बात कही थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्होंने कहा था कि हम नेता और अधिकारी इस देश को जौक की तरह से चूस रहे हैं इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं और एक बार हिम्मत से उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस देश की राजनीति की सफाई करनी है ऐसे दलालों से जो देश को जौक की तरह से नोच रहे हैं वो देश का विकास नहीं होने दे ऐसे दलालों से मुझे इस देश को मुक्त कराना लेकिन नहीं हो पाया राजीव गांधी ने उन्नीस में यह कहा कि एक रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो पंद्रह पैसा पहुंचता है अब 2009 की स्थिति यह है कि एक रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो दस पैसा भी नहीं पहुंचता 90 प्रतिशत लूट हो जाती है आपके धन की आपके संपत्ति की हम सुना करते थे इतिहास में कि इस देश में कुछ डाकू हुए डाकू मोहर सिंह डाकू माधो सिंह डाकू जालिम सिंह जो लूटते थे, थे लोगों को लेकिन मुझे तो वो आज के नेताओं से ज्यादा अच्छे लगते क्योंकि मैंने उन डाकुओं के बारे में पढ़ा है वो लूटते थे, थे अमीरों को और गरीबों की बेटियों की शादी कराते थे उस पैसे से वो लूटते थे, थे अमीरों को और गरीबों को दे देते दे थे, थे वो पैसा तो उनमें थोड़ी मानवता थी थोड़ी सामाजिकता थी भले वो लूटते थे, थे लेकिन आज के ये जो नए डकैत पैदा हुए हैं जिनको नेता और अधिकारी कहते हैं ये तो सब लूट लूट के अपने ही घर में भरते अपने भाई को अपने भतीजे को अपनी बेटी को अपने कुत्ते को अपनी बिल्ली को अपने ही लोगों ये तो सारे अकेले लूट के खा रहे हैं इस देश के तरफ हमारे देश की आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में जो नेता हुए हैं जिन्होंने देश की सत्ता व्यवस्था संभाली है ऐसे नेताओं के बारे में एक रिसर्च का काम हम लोगों ने शुरू किया है और वो रिसर्च इस बात की है कि जब ये सत्ता में आए थे तो इनके पास कितना धन और संपत्ति था और सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में कितना धन और संपत्ति हो गया तो वो लिस्ट जब बनी तो पता चला की देश के लोगों का तो विकास नहीं हुआ पुढ़ियों का विकास हुआ है नेताओं का विकास हुआ है देश का विकास तो नहीं हुआ अधिकारियों का विकास हुआ इस देश में मतलब सीधा सा यह है कि हर साल जो टैक्स का धन आप दे रहे हैं 20 लाख करोड़ उसका 90 प्रतिशत लूट कर नेता और अधिकारी अपना घर भर रहे हैं स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं 10 प्रतिशत विकास के काम में लग रहा है विकास इसलिए नहीं हो रहा है देश का आप तो दे रहे हैं धन विकास के लिए लेकिन वो लूट रहा है पूरे देश का तो दर्द हमारे दिल में यही है कि पहले अंग्रेज लूटा करते थे जिस धन को लंदन ले जाते थे अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं उस धन को स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं व्यवस्था तो वही चल रही है नीतियां तो वही चल रही हैं नियम तो वही चल रहे हैं लूट तो हम तब भी रहे थे लूट आज भी रहे इसलिए इस देश की इस व्यवस्था को जिसको लोकतंत्र कहा जाता है मैं मजाक में कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं है लूटतंत्र यह कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि यह लोकतंत्र हम जब नेताओं से बात करते हैं पुडारियों से बात करते हैं तो सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको 20 लाख करोड़ पिछले साल टैक्स में दिया विकास क्यों नहीं हुआ 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती तो वो कहते हैं कि इस सिस्टम में लीकेज है और लीकेज में वो चला जाता है लीकेज का मतलब समझते लूटमारी की व्यवस्था इस तंत्र में है उसमें चला जाता तो इस लीकेज को जब तक भरेंगे नहीं लूटमारी की व्यवस्था को जब तक आप रोकेंगे नहीं इस धन को बचाएंगे नहीं विकास इस देश का हो नहीं सकता इसलिए हम लोगों ने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया और इसको शुरू किया है वो इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि गोरे अंग्रेजों ने लूटखोरी की जो व्यवस्था बनाई कारे काले अंग्रेजों ने जो लूटखोरी की व्यवस्था पिछले तिरसठ साल से चलाई अब इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे लूटखोरी को देश का धन देश के विकास में काम आएगा और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा इस संकल्प को लेकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया आप बोलेंगे क्या हमारा संकल्प पूरा होगा हमें भरोसा है कि पूरा होगा आप बोलेंगे क्यों हमें संकल्प है कि ये पूरा होगा हमें संकल्प ये इस बात से आता है कि अगर भारत के लोगों ने जागरूक होने के बाद गोरे अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगा दिया जिनकी दुनिया पचास देशों में चलती थी जिनका साम्राज्य दुनिया में पचास देशों में चलता था जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था ऐसे गोरे अंग्रेजों को भारतवासियों ने अगर मार के भगा दिया इस देश से तो हमें विश्वास है कि आज के काले अंग्रेजों को भी ये भारतवासी मार के भगा देंगे आपका सहयोग चाहिए आपका सहकार चाहिए यह संकल्प हमारा पूरा हो आप बोलेंगे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं हमारे इस भारत स्वाभिमान अभियान के हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उसमें सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लूट की जो व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है इसको पूरा खत्म करना है इसको बदलना है। और लूट का जो धन अंग्रेज यहां से ले गए और काले अंग्रेज जो ले जा रहे हैं ये दोनों ही धन को भारत में वापस लाना है आप बोलेंगे क्या संभव है ये हा संभव है अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लूटा है उसके सारे प्रमाण और दस्तावेज अब हमारे हाथ में है अब तक तो हमें भी पता नहीं था कि कितना लूटा है अंदाजा हम लगाते थे भारत में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के और अंग्रेजों की संसद में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के दोनों दस्तावेजों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि 300 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लूटा है और इस लूट की रकम को हम अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा करके ये रकम हम वापस ले सकते हैं बस इसमें हमें इतना ही करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने हमको लूटा हमारे जैसे 50 और देशों को लूटा है भारत के जैसे 50 और देशों को लूटा है उन पचासों देशों का संगठन खड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 50 देशों की तरफ से मुकदमा करना होगा और वो सभी देश इसको सिद्ध कर देंगे कि उनका धन इतना है उनका धन इतना है तो वो सब वापस देना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई देश किसी दूसरे को लूट नहीं सकता उस कानून का आधार लेकर हम यह मुकदमा कर सकते और अंग्रेज इस मुकदमे में हार जाएंगे क्योंकि हमारे साथ दुनिया के 50 नहीं 100 देश तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका धन और उनकी संपत्ति भी उन्हें वापस चाहिए आप बोलेंगे तो तिरसठ साल किया क्यों नहीं हमने हमारे देश की संसद में कई बार बहस हुई इस विषय पर कि जो धन अंग्रेज लूट ले गए हैं इसको भारत में वापस लाया जाए इस बहस को चलाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिवीर इस देश में हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने अपने एक निजी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी एच एम पटेल उनके निजी सचिव हुआ करते थे बाद में भारत के वित्त सचिव बने उनको यह जिम्मेदारी दी थी कि सब हिसाब निकाल के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया कारण क्या था नेहरू जी को लगता था कि अंग्रेजों से दोस्ती रखनी ही चाहिए उनको नाराज नहीं करना चाहिए उनसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भविष्य में देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी इसलिए हर बार उसको वीटो किया उन्होंने और चूंकि सरदार पटेल जल्दी स्वर्गवासी हो गए इसलिए संसद में आगे इस बात को बढ़ाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं रहा वरना ये पैसा तो हम उन्नीस में ही वापस ले सकते थे और अंग्रेजों को देना पड़ता चलो ठीक है देर हो गई और ये कह सकते हैं कि 47 में सरदार पटेल के बाद इतनी ताकत का कोई नेता नहीं आया इस देश की सत्ता व्यवस्था में नहीं तो बाद में भी आ जाता है ये धन तो आप करेंगे इस काम को और करेंगे तो अंग्रेजों के सामने ये बात आनी ही है आज नहीं कल कल नहीं परसों एक साल बाद दो साल बाद पांच साल बाद उनको ये सारा हिसाब हमें लेना ही है कि इतना आपने टैक्स के माध्यम से लूटा इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा इस देश में से इतना अंग्रेज अधिकारियों ने रिश्वत में लूटा वो सारे प्रमाण हैं और उनके प्रमाण हैं हमारे नहीं उनकी संसद की बहस है हमारी नहीं उनके अधिकारियों के लिखे हुए प्रमाण हैं हमारे नहीं उसको वो नकार नहीं पाएंगे। तो ये 300 लाख करोड़ हम वापस लाएंगे आज नहीं तो कल हमारा तो संकल्प इतना है कि वर्तमान राजनीतिक पार्टियां और दल अगर इस पैसे को लाने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम नई राजनीतिक पार्टी नए दल बनाएंगे इस देश में उनकी मदद से इसका कैसे इतना संकल्प हम कर चुके दूसरा संकल्प हमारा है कि जो काले अंग्रेज पिछले तिरसठ साल से लूट लूट कर स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं ये धन भी हम वापस लाएं। आप बोलेंगे ये कितना है स्विट्जरलैंड की बैंकों में अब तक हमारे नेताओं और अधिकारियों ने जो लूट कर धन जमा किया है वो एक हजार पांच सौ अरब डॉलर है और एक हजार पांच सौ अरब डॉलर को आप रुपए में निकालें तो पिचहत्तर लाख करोड़ रुपए निकलता है और अभी एक नई जानकारी आई है देश में वो ये कि स्विट्जरलैंड की बैंकों के अलावा दुनिया में कुछ और देशों की बैंकें हैं वहां भी भारतवासियों ने धन रखा है एक पनामा नाम का छोटा एक देश है ट्रिनीडॉर्ड नाम का एक देश है ऐसे दुनिया में छोटे छोटे लिचेस्टन नाम का एक देश है ऐसे कई देशों में भी और धन जमा है और वो करीब पैंतीस लाख करोड़ है मैंने कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपए आजादी के बासठ साल में इन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा किया है अब आप तुलना कर लीजिए अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा और इन काले अंग्रेजों ने बासठ साल में 110 लाख करोड़ लूट लिया इस देश माने ये काले अंग्रेज कम खतरनाक नहीं है मुझे तो कई बार लगता है कि इन काले अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा प्रवेश कर गई डहोजी की आत्मा प्रवेश इन्होंने भी बहुत लूटा इस देश को तो इस लूट के धन को भी वापस लाना है आप बोलेंगे ये कैसे आएगा इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं चार रास्ते से यह धन वापस आ सकता है सबसे पहला रास्ता यह है कि जिन नेताओं ने अधिकारियों ने बासठ साल में यह धन भारत से लूटा है और यह विदेशी बैंकों में जमा किया है इस पूरे धन को भारत की संसद की मदद से हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दें पूरे धन को 110 लाख करोड़ को तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है अभी ये जो 110 लाख करोड़ जमा है अलग अलग देशों की बैंकों में स्विट्जरलैंड के साथ साथ ये सब नेता और अधिकारियों की निजी संपत्ति के रूप में जमा है हम उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें संसद से कानून बनाकर तो सारी बैंकों को यह पैसा हमें वापस देना पड़ेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है वो ये कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन या राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में जमा हो सकती है विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकती अभी यह धन निजी संपत्ति है व्यक्तिगत है तो कहीं भी जमा कर दिया फिर अगर ये राष्ट्रीय संपत्ति हो गया तो भारत की बैंकों में ही इसे रखा जा सकता है रिजर्व बैंक में रख सकते हैं स्टेट बैंक में रख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में रख सकते हैं महाराष्ट्र बैंक में रख सकते हैं भारत की बैंकों में ही रखना पड़ेगा ये नियम है इस नियम का हम उपयोग करें अपने देश के हित में और संसद से कानून बनवाएं। कानून बनवाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा हमारी इस समय पूरी ताकत लगी हुई है कि जो संसद चल रही है इस समय उसके कुछ मेंबर्स को कन्विंस करके हम प्रस्ताव डलवाए और एक लाइन का प्रस्ताव 15 अगस्त उन्नीस के बाद जितना धन भारत के बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे फिर वोट पड़े और ये कानून पास हो जाए जब ये प्रस्ताव संसद में आएगा बहस होगी तो आप जरूर टेलीविजन का स्विच ऑन करके देखना इस बहस को हम आपको एसएमएस से सूचनाएं भिजवाएंगे हम टीवी चैनलों से सूचनाएं भिजवाएंगे अखबारों से सूचनाएं भिजवाएंगे कि आज बहस हो रही है आपको हम एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि इस बहस में आप ये देखना कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है सूट खोलेगा मूर्खों का मूर्ख जिस दिन शादी करने जा रहा उसी दिन सुपर इडियट बन के जाता और मैं अक्सर उसको कहता हूं भाई तुमने थ्री पीस सूट और टाई पहना है तुम्हारी धर्म पत्नी को स्कर्ट पहनाओ पत्नी को कहेगा साड़ी पहनो और खुद थ्री पीस सूट और टाई लगा के चलेगा पत्नी भारत की है पति इंग्लैंड वाला है हम कहते हैं पति पत्नी गाड़ी के दो पहिये हैं गृहस्थी के एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का कैसे चलेगा ये कहे कोई अंग्रेजी भूषा पहन रखी है भारत में इतनी गर्मी है यहां ना सूट पहनने की जरूरत है ना टाई लगाने की इंग्लैंड वाले टाई और सूट इसलिए पहनते हैं कि ठंड बहुत है और बार बार ठंड होती है साल में आठ महीने ठंडी पड़ती है बर्फ गिरती है इसलिए वहां टाई लगाई जाती है ठंडी हवा ना जाए और टाई उन्होंने इसलिए भी लाई है चौदवी शताब्दी के पहले टाई नहीं थी वहां वहां अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम होता रहता है नाक बहती रहती है तो जेब से वो कागज निकाल के पोच के रखते रहते फिर एक बार उनको लगा कि गले में ही लटका लो उसको रखना नहीं पड़ेगा इसलिए टाई लाई है आप क्यों इसको लटका के घूम रहे और मुझे बहुत त्रास होता है जब छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल जाते देखता हूं एकदम टाइट टाई तीन साल का चार साल का बच्चा इतनी टाइट टाई कि जो नसें खून की प्रवाह को बनाने के लिए हैं वो ही बंद हो जाए बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाए ये बंद करिए अंग्रेजी भूषा कुछ अच्छी नहीं अपनी भूषा बहुत अच्छी है होती है लुंगी है कुर्ता है पजामा है वगैरह वगैरह ये सब भारत की भूषा इनका ही उपयोग करिए अंग्रेजी भूषा छोड़िए अंग्रेजी भाषा छोड़िए अंग्रेजी भोजन भी छोड़िए पिज़ा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन विचित्र विचित्र नाम है हॉट डॉग गरम कुत्ता कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता मूर्खों के भोजन कर रहे अपने पास कुछ कमी है क्या भोजन में भारत में मैंने एक दिन सोचा जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन से गिनकर जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वो दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं इतनी विविधता भारत के भोजन में है उनके पास तो ले दे एक ही है हॉट डॉग कोल्ड डॉग और वो भी क्या है वो है ना पाव रोटी बस एक पावरोटी एक डबल रोटी उसी को काट के उसमें सलाद भर लो उसको काट के उसमें कुछ भर लो बस यही है यूरोप के कितने देशों में पाव रोटी डबल रोटी अमेरिका में कितने स्थानों पर पाव रोटी डबल रोटी इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं क्योंकि बनाना नहीं आता कुछ गेहूं है हमारे पास उनके पास भी है गेहूं का आटा उनके पास भी है हमारे पास भी है लेकिन हम गेहूं के आटे से कम से कम सत्तर अस्सी चीजें बना सकते हैं पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं पराठा बना सकते हैं कई तरह के पराठे बना सकते हैं कई तरह की पूरियां बना सकते हैं। यूरोप वाले एक ही चीज बनाते हैं पाव रोटी, डबल रोटी कुछ आता ही नहीं बनाना क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास इसके भारत की आई और ताई हर घर में जो व्यंजन बना सकते हो यूरोप में कोई नहीं बना हमारे यहाँ जो गरम गरम रोटी बना के खाने की परंपरा यूरोप में तो सिर्फ सपना देखते हैं लोग उसका कि गरम रोटी खाने को मिले सवाल ही नहीं उठता वो तो बाजार से बनी बनाई लाते हैं और पाव रोटी तीन महीने पुरानी होती है डबल रोटी तीन महीने पुरानी होती है। उसी को खाते सब्जी बनाना आता नहीं तो बाजार से डब्बा बंद सब्जी लाते हैं उसको प्लेट में निकाल के ऊपर से मीट डाल के खाते दाल कोई जानता नहीं और बाकी मिठाइयां इतनी तरह तरह की हम जो बना के खाते हैं उनके पास एक ही मिठाई आइसक्रीम और कुछ है ही नहीं गरीब लोग हैं उनके चक्कर में आप क्यों फंस गए आपको तो मैं इतना बताना चाहता हूं इतना बड़ा सुख है इस देश में जो किसी देश में नहीं आप भारत में रहते हैं घर में हर दिन नया व्यंजन बना के खा सकते हैं वहां होटलों में भी नहीं मिलता आप भारत में रहते हैं हर दिन आपके घर के सामने कोई दूध वाला आएगा भैंस लेके आएगा गाय लेके आएगा दूध निकाल के आपको घर में देके जाएगा अमरीका में तो दूध लाने के लिए कम से कम 100 मील गाड़ी चला के जाना पड़े और वो भी दूध मिलेगा तो डब्बा बंद मिलेगा फ्रेश मिलने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वह दूध का डब्बा सात आठ दिन पुराना है आपके देश में कितना बड़ा सुख है आपने कपड़े धोए उसको स्त्री करने के लिए कोई आपके घर के सामने आकर स्त्री करके चुपचाप देके जाएगा अमेरिका में तो स्त्री करवाना दूसरों से स्वर्ग जैसा सुख है कोई स्त्री करने नहीं आता स्त्री करवाने के लिए 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ता है फिर देके आना पड़ता है एक हफ्ते में वापस मिलेगा भाजीपाला बेचने वाला आपके घर आके देके जाता है भाजी ले लो आप बोलोगे नहीं चाहिए फिर भी कहेगा ले लो फिर भी कहेंगे आप नहीं चाहिए तो कहेगा चलो कुछ बात तो कर लो भाजी नहीं लेनी है छोड़ो आपकी पूछेगा बच्चों की पूछेगा अपनी सुनाएगा बच्चों की सुनाएगा थोड़ा आपका उसका आत्मिक रिश्ता बन जाएगा भाजी बिके ना बिके लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ ऐसा पक्का हो जाएगा यूरोप और अमेरिका में तो कोई किसी की सुनता नहीं है वहां तो डिपार्टमेंटल स्टोर है चुपचाप घुस जाओ मशीन की तरह से अपनी चीजें डब्बे में रख के बाहर निकल आओ कोई पूछेगा नहीं कोई बोलेगा पागल हो जाएंगे आप तो सच बता रहा हूं अगर अमेरिका जाके तीन महीने भी रह जाए तो पागल ही हो के आएंगे सिजोफ्रेनिया से कम बीमारी नहीं मिलेगी आपको वहां से आने जो भी भारतवासी जाते हैं थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं कोई बोलने वाला नहीं कोई बात करने वाला नहीं यहां तो सड़क चलता हर आदमी आपसे बोलता है बात करता वहां कोई किसी से बात नहीं करता और गलती हो गई कुछ तो जेल हो जाती है सीधे मेरा एक दोस्त है अमेरिका में रहता है वो और उसकी पत्नी एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करते हैं आईबीएम में थोड़े दिन पहले उनसे एक गलती हो गई वो भारत से गए हैं तो उनको पता नहीं अमेरिका कैसा है तो वो मेरा जो दोस्त है पति पत्नी उनको कोई बच्चा नहीं तो एक दिन क्या हुआ उनके पड़ोस का एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था उसने बॉल को किक मारा सड़क पे आके बॉल गिर गई तो मेरा ये दोस्त उसको देख रहा था उसने बॉल उठा के बच्चे को देने के लिए ले गया तो बच्चा दौड़ के आया तो इसने बॉल छोड़ के उस बच्चे को उठा लिया बच्चे की मां ने बालकनी से देखा और उसके ऊपर केस फाइल किया सूट फाइल किया कि मेरे बच्चे का अपहरण इसने करने की कोशिश की अब मेरा भाई, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी दोनों सत्रह साल के लिए जेल में बंद है सत्रह साल उनकी जिंदगी जेल में कटेगी अब वो मुझे कई बार कहते हैं कि हमने बहुत भारी गलती की अमेरिका आके लेकिन अब समझ में आता है कि भारत और अमेरिका का अंतर क्या है वहां पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेने ले पर जेल हो जाती है और भारत के सारे बच्चे पड़ोसी के घर में ही बड़े होकर जवान होते हैं हमें तो याद ही नहीं है हमारे बच्चों को वो तो पड़ोसी के घर में खाना खाते हैं वहां खेलते हैं वहीं सो जाते हैं अगले दिन घर में वापस आ जाते हैं कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं कोई तकलीफ बहुत अंतर है हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता में हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में हमारी परंपरा उनकी परंपरा में हमारी मान्यता उनकी मान्यता में तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मान्यता अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का ध्यान रखिए विदेशी मान्यता विदेशी परंपरा विदेशी संस्कृति में फंसेंगे तो ना तो भारतीय बनेंगे ना आप उनके जैसे बनेंगे खिचड़ी बनकर अध कचरे हो जाए इसलिए हर स्तर पर कोशिश करिए कि आप भारतीय ही रहें बच्चों का जन्मदिन मनाना है भारतीय तरीके से मनाइए अंग्रेजियत में मत जाइए केक खरीद के लाना फिर मोमबत्ती लगाना फिर मोमबत्ती को जलाना फिर फूंक मार मार के बुझाना अब बुझाना था तो जलाया क्यों और हमारे घर में तो जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है जन्मदिन हुआ के मरण दिन क्यों मना रहे हैं ऐसा जन्मदिन भारतीय पद्धति का प्रयोग करिए मंदिर में जाइए दीपक जलाइए गरीबों को खाना खिलाइए, कुछ दान करिए बच्चों को वो परंपरा में सिखाइए उनकी आदतें वैसी बनाइए हर स्तर पर भारतीय बनिए मेरी आपको एक विनम्र अपेक्षा है भाषा में भारतीय होना भूषा में भारतीय होना भोजन में भारतीय होना भजन में भारतीय होना भेषज में भारतीय होना औषधि वो भी पूरी भारतीय उपयोग करे क्योंकि जो औषधि आपके देश में पैदा हुई है वही आपके अनुकूल होगी जो औषधि आपके यहां आप पैदा नहीं हुई है बाहर से आई है वो आपके अनुकूल कैसे होगी एलोपैथी की कोई भी दवा खाएंगे वो ठंडे देश के लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं वो गर्मी ही करने वाली है और वह आप गर्म देश में रहते हैं और एलोपैथी खाएंगे मर जाएंगे इतने साइड इफेक्ट होंगे कि परेशान हो जाएंगे इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है दूसरी आती है दूसरी जाती है तीसरी आती है तीसरी आती है चौथी जाती है जिंदगी पर हम स्वस्थ ही नहीं हो पाते और लाखों करोड़ उसमें खर्च कर देते हैं। इसलिए दवाएं भी अपनी इस्तेमाल करिए आयुर्वेद की दवाएं हैं बहुत अच्छी दवाएं हैं हमारे अनुकूल है हमारे वातावरण में से पैदा हुई है हमारी प्रकृति को वो समझती है हम उनकी प्रकृति को समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं और आसानी से घर में उपलब्ध है पड़ोस में उपलब्ध है हर स्तर पर भारतीय बनिए तो यह अंग्रेजियत हमारे जीवन से चली जाएगी एक तो अंग्रेजियत हमें शासन में से हटानी है प्रशासन से हटानी दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी यह दोनों स्तर पर काम होगा अभियान चलेगा तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जानते शिक्षा की बात कही थी स्वदेशी की बात कही थी स्वराज्य की बात कही थी और शिक्षा में सबसे पहले माध्यम की बात कही थी कि हमारी शिक्षा पूरी मातृभाषा में होनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था अब मुझे दुख इस बात का होता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश में जो अभियान उन्होंने कभी मराठी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया या गांधी जी ने हिंदी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया अब उस देश में अंग्रेजी माध्यम की शालाएं ही शालाएं खुलती जाए कॉन्वेंट स्कूल पब्लिक स्कूल और हम कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े गर्व से कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं कॉन्वेंट का अर्थ तो समझ लीजिए होता क्या है कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल इंग्लैंड में मैंने आपसे कहा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है परिस्त्री गवन, पर स्त्री गमन पर पुरुष और कई बार इंग्लैंड में ज्यादातर बच्चे जो है ना बिना माँ बाप के हैं क्योंकि सत्तर से अस्सी प्रतिशत बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं अब बिना विवाह के बच्चे पैदा होंगे तो आई वड़िल पता नहीं तो लावारिस हैं, उनको पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं जिनकी आई नहीं जिनके वडिल नहीं जिनका पिता नहीं मां नहीं और उन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारी मदर क्योंकि असली का पता नहीं नकली से काम चलाते स्कूल में टीचर नहीं होते मदर फादर होते क्योंकि असलियत में नहीं अब हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं और उनको भी वही मदर फादर सिखाते हैं हमारे तो घर में है फिर स्कूल में और एक हो गए मालूम है किसी भी बच्चे की दो आई हो सकती है दो पिता नहीं होते कभी भगवान कृष्ण की दो आई थी पिता एक ही थे राम की तीन आई थी पिता एक ही थे हमारे भारत में दो आई हो सकती है तीन आई हो सकती है पिता एक ही होता है लेकिन कॉन्वेंट में हर बच्चे के दो पिता होते हैं। दो बाप एक तो घर वाला और एक तो स्कूल वाला फादर और जिन बच्चों के दो बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं बहुत खराब गाली है बास्टर्ड हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड क्यों बनाए बंद करिए ना फिर आप बोलेंगे मराठी माध्यम स्कूल नहीं है बहुत है हिंदी माध्यम स्कूल है मराठी माध्यम स्कूल है उनमें पढ़ाइए अपने बच्चों को और अगर आप कॉन्वेंट में भेजेंगे नहीं तो कॉन्वेंट तो अपने आप बंद हो जाएंगे आपके फीस पे चल रहे हैं और मराठी माध्यम में भेजने लगेंगे वो और खुल जाएंगे क्योंकि वो आपकी फीस पे चलेंगे ये तो हमारे हाथ में है कि हम किन शालाओं को बढ़ाते हैं और किन को बंद कराते हैं कहने का मेरा एक ही मतलब है अंग्रेजों को भगा दिया है तो इस अंग्रेजी से क्यों चिपके हुए इसको भी भगाइए हमारी जिंदगी से हटाइए हमारे व्यवहार से हटाइए हमारे विज्ञान से हटाइए तकनीकी से हटाइए समाज में से हटाइए न्याय व्यवस्था से हटाइए सब जगह से हटनी चाहिए और मातृभाषा का स्थान इस देश में प्रतिष्ठित होना चाहिए ये सब करने के लिए हम भारत स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं आपसे मैं एक अपील करने आया आप बोलेंगे इस भारत स्वाभिमान में हम क्या मदद करें आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला अगर हम अकेले कर लेते तो मैं आपके पास में नहीं आता आपकी मदद चाहिए तब ये अभियान होने वाला है सफल आप क्या मदद कर सकते हैं हमको इस समय भारत स्वाभिमान में ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो हमारे सदस्य बने हमारी ताकत बढ़े क्योंकि हमारी ताकत राजनीतिक पुढ़ारियों से जब तक ज्यादा नहीं होगी हम कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे पुढ़ारी इसको होने नहीं देंगे और हमको ये करना है तो उनसे बड़ी ताकत हमें बनानी पड़ेगी कांग्रेस बीजेपी जनता दल सीपीएम सीपीआई समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसे 48 राजकीय दल हैं इस देश में उनकी कुल मिलाकर सदस्य संख्या चार कोटी है हम चाहते हैं कि हमारी सदस्य संख्या पांच कोटी हो जाए भारत वायु में तब इन दलों को हम कंट्रोल कर पाएंगे इनका नियंत्रण हम स्थापित करेंगे वो पांच कोटि सदस्य आप ही हो सकते अभी तक हमारे पास लगभग दो लाख चालीस हजार सदस्य है जनवरी 2010 तक 11 लाख हो जाएंगे अगले दो वर्ष में पांच कोटी करना है इसके लिए परम पूजी ने स्वामी जी खुद गांव गांव निकलने वाले हैं जिले जिले में प्रवास करने वाले आप भी हमारी मदद करिए हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए आपकी ताकत हमें बहुत बड़ा संबल देगी मदद देगी कैसे जुड़े हमारे सदस्य बन जाइए बहुत आसान है आप बाहर जाएंगे तो स्टॉल पर एक सदस्यता फॉर्म रखा हुआ है उसको भर के दे दीजिए दो तरह की सदस्यता है एक तो साधारण सदस्य है और एक विशेष है जो विशेष सदस्य बनेंगे उनको ग्यारह सौ शुल्क देना पड़ेगा जो साधारण है वो इक्यावन रुपए में आप विशेष सदस्य बनेंगे तो क्या होने वाला है आपको हरिद्वार स्वामी जी खुद बुलाएंगे और खुद आपको ट्रेनिंग करेंगे प्रशिक्षण देंगे और आप भी मेरी तरह से तैयार होकर गांव गांव में फिर ये काम कर सकेंगे और जो इक्यावन रुपए के सदस्य बनेंगे उनको ट्रेनिंग यही देंगे तो जैसी आपकी क्षमता है जैसी आपकी शक्ति है हमारे इस अभियान में सदस्य बनिए और 10-10 लोगों को बनाइए ताकि जल्दी से हमारा संकल्प पूरा हो अगर कोल्हापुर में 2100 सदस्य हम तैयार कर पाए 1100 रुपए वाले तो परम पूजनीय स्वामी जी खुद यहां आएंगे ये उनका वायदा है ये उनका संकल्प है तो आप अगर इक्कीस सदस्य पूरा करके अपना लक्ष्य कहते हैं तय करते हैं तो आपके यहां फिर से स्वामी जी आ सकते हैं और आपको प्रशिक्षण देकर इस काम में और ज्यादा गहराई से जोड़ सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए ये मैं आपसे निवेदन करने आया। आप जुड़ेंगे तो दो फायदे होंगे एक तो हमें एक आपको हमें फायदा ये होगा कि थोड़ा सा धन जो आप हमको देंगे वो हमारे इस ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत है और ये ट्रस्ट जो भारत स्वाभिमान है वो आपके ही धन से चलता है हम बड़े उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेते क्योंकि वो हमारे ऊपर दूसरे तरह का दबाव डालते हैं हमारा संकल्प है कि आम आदमी से साधारण आदमी से थोड़ा थोड़ा मिले उसी से हम काम चलाएंगे और हमारे ट्रस्ट का यह संकल्प है कि जो भी धन आएगा वो ट्रस्ट के काम में खर्च होगा वो व्यक्तिगत रूप से खर्च नहीं होगा तो आप जो भी थोड़ा धन देंगे वो हमारे ट्रस्ट के काम आएगा आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी ताकत बढ़ जाएगी और आपको लाभ ये होगा कि आप जब इस बड़े अभियान से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो गर्व से कहेंगे कि जब भारत में व्यवस्था परिवर्तन का अंग्रेजीत को हटाने का अभियान चला भारत स्वाभिमान तो मेरी आई उसमें थी मेरे वड़िल उसमें थे जैसे अभी हम कहते हैं ना 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था मेरी आई उसमें थी मेरी आजी उसमें थी मेरे अजोबा उसमें थे हम बड़े छाती ठोक के कहते मुझे गर्व है ये कहते हुए कि उन्नीस की लड़ाई में मेरी अज्जी मेरे अजूबा दोनों जेल गए थे और गर्व होता है तो आपके बेटे बेटियों को भी गर्व होगा ये कहते हुए कि मेरे आजी अजोबा मेरे आई वड़िल दोनों भारत स्वाभिमान के लिए काम करते रहे तो आप अपने बच्चों की नजरों में हमेशा ऊंचे रहें और वो आपका सम्मान करते रहें इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए और नहीं जुड़ेंगे तो भी हमारा काम तो होने वाला है आप नहीं जुड़ेंगे कोई और जुड़े देश का काम तो होने ही वाला है जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी तो भी देश आजाद तो हुआ जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की तो भी देश आजाद तो हुआ आप अगर नहीं जुड़ेंगे स्वाभिमान अभियान में तो भी काम तो होने वाला है आपके बिना होगा तब आप शर्म से अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे ऐसी शर्मिंदगी आपको अपने बच्चों के सामने न झेलनी पड़े इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए इस अभियान के साथ ताकत बनिए पूरे देश में ये अभियान अभी चल पड़ा है बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे संगठन बहुत सारे साधु संत इसके साथ जुड़ रहे हैं तेजी से ताकत बढ़ रही है आप सोचिए छह सात महीना हुआ है अभी ये भारत स्वाभिमान बने हुए और दो लाख चालीस हजार हमारे पास कार्यकर्ता है मात्र छह महीने साल भर में ग्यारह लाख होंगे दो साल में पांच छह करोड़ से ज्यादा इतना तेजी से बढ़ रहा है ये संगठन क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग और सहकार हमें मिल रहा है तो आपका भी सहयोग और सहकार मिले आप इसमें जुड़ें ये मेरी भावना है और दूसरा निवेदन आप सबसे मेरा यही है कि जिस उद्देश्य के लिए हम समर्पित हैं हमारा संगठन समर्पित है वो उद्देश्य आप अपने जीवन में भी हासिल करें हमारे संगठन का सदस्य होने वाले हर व्यक्ति को तीन शर्तें माननी पड़ती हैं पहली शर्त यह है कि वो अपने जीवन में अधिकतम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे क्योंकि भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है स्वदेशी अर्थव्यवस्था बनाना स्वदेशी कृषि व्यवस्था स्वदेशी कानून व्यवस्था स्वदेशी न्याय व्यवस्था इसलिए हम स्वदेशी को मूल रखते हैं तो पहला आप स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करें उस विषय पर बहुत बार मैं यहाँ आके व्याख्यान दे चुका हूं इसलिए आज मैंने ज्यादा नहीं कहा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है स्वदेशी को स्वीकार करना आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु स्वदेशी है तो उसके लिए पुस्तक बनी हुई है जीवन दर्शन आप वो ले सकते हैं उसमें पीछे लिस्ट है क्या वस्तु स्वदेशी क्या विदेशी पतंजलि चिकित्सालय में जाकर आप सूची ले सकते हैं क्या स्वदेशी क्या विदेशी लाना हमेशा स्वदेशी वस्तु है ताकि देश का एक पैसा भी बाहर ना जाए अगर स्विस बैंक में पैसा बाहर जा रहा है और हमें दिल का दर्द है तो दूसरे देशों में पैसा जा रहा है तो भी दिल में दर्द उतना ही है इसलिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें यह पहली शर्त है दूसरा आप अपने जीवन में हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है जैन है पारसी है जो भी है वो आपके व्यक्तिगत जीवन में है जैसे ही घर के बाहर आप निकलते हैं आप हिंदू नहीं सिख नहीं मुस्लिम नहीं ईसाई नहीं आप सब भारतीय हैं हमारे भारत स्वाभिमान का चिंतन है सोच है वो ये कि हम हमारे घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम सब भारतवासी हैं भारतीय हैं इस भावना से हमें काम करना है ताकि समाज हमारा धर्म के आधार पर संप्रदाय के आधार पर ना बटे ये दूसरी शर्त है और तीसरी शर्त है वो ये कि आप सब योग सीखें प्राणायाम सीखें अपने को स्वस्थ बनाएं और दूसरों को स्वस्थ बनाने में मदद करें प्राणायाम का बहुत बड़ा अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है आस्था चैनल पर स्वामी जी रोज सुबह पांच से साढ़े सात सबको सिखाते हैं आप भी चैनल खोलिए देखिए सुनिए सीखिए और सीखने के बाद दूसरों को सिखाई यहाँ कोल्हापुर में हमारे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो निःशुल्क कक्षाएं लगाते हैं प्राणायाम सिखाने के लिए आप उनसे संपर्क कर लीजिए आप प्राणायाम सीख लीजिए दो फायदे होंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे परिवार के लोगों को स्वस्थ बनने में मदद करेंगे हमारे देश में हर साल बीमार लोगों का इलाज करने में साढ़े छह लाख कोटी रुपए बर्बाद होता है अगर हम सब स्वस्थ हो जाएं तो साढ़े लाख कोटी रुपए देश की बचत कर सकते कितना बड़ा अमाउंट है साढ़े छह लाख कोटी भारत सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से बड़ा अमाउंट है ये टैक्स इकट्ठा होता है सवा छह लाख कोटी का हम चिकित्सा पे खर्च कर देते हैं साढ़े छह लाख कोटी और वो फालतू बीमारियों पे डायबिटीज अर्थराइटिस ब्रोंकाइटिस अस्थमा दमा ब्रोंकियल अस्थमा जो आसानी से ठीक होने वाली बीमारियां एक पैसा भी जिसमें खर्च नहीं होता सिर्फ श्वास को ध्यान में रखना पड़ता है प्राण को ध्यान में रखना पड़ता है निशुल्क ठीक होती हैं और ऐसी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती वो प्राणायाम में ठीक होती हैं। तो आप थोड़ा प्राणायाम योग सीख लीजिए दूसरों को सिखा दीजिए ये तीसरी शर्त है इन तीन शर्तों को जो भी मानेगा वो भारत स्वाभिमान का सदस्य बन सकता है आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है आप इन शर्तों को अपने जीवन में उतार सकते हैं दूसरों को उतारने में मदद कर सकते हैं ये मेरी आपसे विनम्र अपेक्षा है तो मैं आपसे यही कहने आया हमारे अभियान से जुड़िए इसके सदस्य बन जाइए स्वदेशी का अपने जीवन में पालन करिए मातभाषा को सम्मान दीजिए अपने जीवन में अपने सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय जीवन में भाषा भूषा भोजन भेषज सब स्वदेशी अपनाइए सब भारतीय अपनाइए और दूसरों को इस मामले में सजग करते जाइए जागरूक करते जाइए तो एक दिन ये देश वैसा ही बनेगा जैसा हमारे शहीदों ने सोचा था भगत सिंह का सपना था उधम सिंह का सपना था चंद्रशेखर आजाद का सपना था लोकमान्य तिलक का सपना था गांधी का सपना था एक स्वदेशी भारत बने समशाली भारत बने गरीबी मुक्त भारत बने बेरोजगारी मुक्त भारत बने सारी दुनिया जिस भारत का सम्मान करे ऐसा भारत बने सारे भारत के लोग अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें ऐसा भारत बने अंग्रेजों के कानून खत्म हो अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो ऐसा भारत बने वो सारे के सारे भारत को बनाने की अब जिम्मेदारी हमारी है आपकी है ईश्वर हमें मदद करे ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे ऐसी मैं भावना रखता हूँ आप सबको ईश्वर इतनी शक्ति दे इतनी ताकत दे कि आप इस संकल्प को पूरा करने में लग जाएं हम सब मिलकर इस देश को एक नया देश बनाएं यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुनाएं ये मेरी विनम्र अपेक्षा है और जो बातें मैंने कही है इन बातों को अगर बार बार सुनना हो बार बार दूसरों को सुनाना हो तो कुछ मैंने सीडी बनाई है एम मेरे व्याख्यानों की बाहर आप जाके स्टॉल से ले सकते हैं कोई भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है आप एक सीडी ले लीजिए, दो ले लीजिए, उसकी 50 कॉपी बनाइए 100 बनाइए हजार बनाइए लोगों में बांटिए मैं कभी आपके खिलाफ मुकदमा करने नहीं आऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान किसी का नहीं है ज्ञान सभी का है ये अलग बात है कि मैंने 20 साल मेहनत करके कुछ ज्ञान अर्जित किया वो आपको मैंने दो घंटे में दे दिया अब फैलता है और ज्ञान जितना फैलता है अंधकार उतना कम होता है त्रासदी उतनी कम होती है ज्ञान के फैलने से ही उदय होता है हर चीज का तो भारत का ये ज्ञान जो मैंने आपसे बांटा शेयर किया वो आप दूसरों को बांटें, शेयर करें उसके लिए सी ले सकते हैं कॉपी कर सकते हैं करा के दूसरों को बांट सकते हैं और हमारे इस अभियान का सदस्य बनने के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं और घर ले जाके भर के चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं इस